शंकरं शंकराचार्यं केशवं बाधरायण सोत्र्यतौ वंदे भगवरात्मे मूर्तिभागिने वोमवद्याय नमः दक्षिणामूर्त नम षांति शांति, शांति, शांति, शांति। <coughs> अंतर्गत सांवेदिकगते छांदोक उपनिषद प्रथम अध्याय का दसमखंड मटची हूँ कुछ स्वाटिक सह जाुषिर्चाक्रयन इभ्र ग्रा प्रद्रणक उवास पटचेहों के द्वारा हते सुु कुरुषु क्षुद्र पक्षी है वर्षा वज्रपात आदि के द्वारा सस्य नष्ट होने पर कुरु हत में सस्य नष्ट होने पर दुर्भिक्ष के समय में चाक्रायण है ऊषस्ति नामक जाया सह पत्नी के साथ जाया का विशेषण है आटी क्या कम उम्र में थी कन्या अवस्था में इसे इभ्र ग्राम इभ्य ग्राम में उपवास इभ्य हस्त्यार हस्ती पालन करने वाले उनके ग्राम में प्रद्रणक द्रा है कुत्सित गति कुत्सित गति अंत्यवस्था को प्राप्त भूख भूख अन्न के अलाभ से थोड़े कभी कुछ मिला कभी नहीं मिला इस अवस्था में अस् अत्यंत तो अवस्था प्राप्त है इसे जा करके किसी के घर में रहा था सएभ्यूमा सैभ्य कुल्मा खादन तेवीच्य तंगोवाच नेतूंते ये म ये म उपनिहितायति सह हम्यम हस्ती कोई कुछ खा रहा था भिक्षा के लिए माँगने के लिए क्या जब नहीं मिलता है तो माँगना पड़ता है कुलमासान खादंतम कुलमास तो है कुत्सित माशा तो उड़द है कुत्सित है कुछ भिगा हुआ कुछ इस प्रकार इतने अच्छे नहीं है तो खा रहा था खादंतम खाने वाले अभ्य विभिक्षे भी माँगा हमको थोड़े कुछ दे दो तम हो वाच उसे कहा न ये तो अन्य विद्यंत जो मैं खा रहा हूँ मेरे पास जितने हैं ऐसा और मेरे पास कुछ नहीं है यद चाहिए उपनिहिता जब मेरे ये पास में रखा गया पात्र में है इतने हैं और मेरे पास कुछ नहीं मैं क्या करूँ एते सा मैं देही वाच तान अस्मे प्रदौ हंता अनुपान में तुच्छिष्ट मे मैं पीतम सियादी हो एते सा में दे इनमें से दे दो कुछ इति हो वाच ने कहा तान अस्मे प्रद दो था जो उनको दे दिया जो उर्द कुछ भी हुआ अन्न कुछ से तो अन्न है दे दिया दे, दे तो थोड़े खाने लगा हंत तो अनुपानम तो वो खाने के लिए पानी पास में था या थोड़ा पानी ले लो इतनी उच्छिष्ट अम्बे में पीत हूँ खा ये पानी पीऊँगा तो तो जोटा है उच्छिष्ट पिना हो जाएगा इति हो आज ग्रहण नहीं किया पानी पानी पीऊँगा तो ये उच्छिष्ट पीना हो जाएगा न सिर्फ इतनी प्युष्ट थी नवा व अजीव विष्यम ईमान अखादय मिति हो बाचो कामो मो उदपान मिति उसको समझने है गा ये झूठा उड़द खा रहे अब पानी पीते सौ कहते झूठा हो गया झूठा है न सुते प्यो चिष्टा क्या ये जो खा रहे ये क्या झूठे नहीं आपने देखा मैं खा रहा था मांगा ये छठा नहीं है क्या यदि न भई अजीब्यम ईमान अखादन योजा ये यदि ये नहीं खाता मैं जीवित तो न मर जाता इस अवस्था है न भई अजीब्यम ईमान अकादन ये झूठे जो खा रहा हूँ इसको नहीं खाता तो म प्राण रखना रहना मुश्किल है अंत्य अवस्था में प्राप्त है काम हो मदा पानी मैं काम जलब पीने के लिए तो पाना पर्याप्त मिल जाएगा किंतु ये खाना अंत अवस्था को प्राप्त होने पर इसी अवस्था में जब प्राप्त हो जाए विद्या धर्म यश अपना उपकार करता है परोपकार के लिए समर्थ है तो इसी अवस्था में ऐसे झूठा खा लिया तो पाप का संबंध नहीं होगा यदि जीवन धारण करने के लिए शरीर धारण करने के लिए कोई दूसरा उपाय हो अनिंदित तो तू ये कर्म करे तो पाप लगेगा कोई दूसरा उपाय नहीं और नहीं खाने पर प्राण चलने की संभावना है इसी प्रकार अवस्था होने पर वो निंदित कर्म अनिषि निषिद्ध जाने है ये क्र करता है ये अनर्थ नहीं होगा पाप नहीं लगेगा किंतु तो किसके लिए जो धर्म अनुष्ठान करता है यश अपना उपकार पर का दूसरे उपकार करने के लिए सामर्थ्य तो इसी अवस्था में वह कर सकता है ये कर्म करे पर पाप नहीं होगा अर्थात अपने को ज्ञानी मान करके हम करेंगे क्या हो जाएगा ऐसा करके यदि निषिद्ध कर्म करे अशुद्ध भोजन करे तो दुर्गति को प्राप्त करेगा ये श्रुति के द्वारा ही कहने का अभिप्राय है इत, इतने अवस्था है जब नहीं खाने पर प्राण चले जाने का हो और इतने मात्रा से नहीं यदि असमर्थ हो गया कुछ नहीं कर पाएगा तो प्राण जाना है तो जाओ जाने दो उसके लिए निश्चित कर्म नहीं करना भगवान भाष्य कह भाष्यकार स्पष्ट कहते हैं इस अवस्था में प्राप्त हो विद्या धर्म यश जिसकी है अपना उपकार कर सकता है दूसरा भी उपकार करने के समर्थ है तो ये कर्म करे तो पाप नहीं लगेगा नहीं तो पाप होगा यदि प्राण रक्षा के लिए अन्य उपाय है अनिषिध तो भी ऐसा करना नहीं चाहिए एक दिन दो दिन यदि नहीं खाने पर प्राण नहीं जाता है तो भी नहीं खाए इसे सन्यासी के लिए भी नियम है किस प्रकार भिक्षाटन करना है शास्त्र में से आता है ब्राह्मण सन्यासी यदि भिक्षा में जाए पहले ब्राह्मण घर में भिक्षा याचना करे यदि ब्राह्मण से भिक्षा प्राप्त नहीं करता है तो उस दिन उपवास रहे दूसरे दिन भिक्षा में जाए तो पहले ब्राह्मण घर में भिक्षाटन माँगे भिक्षाटन टन करने ब्राह्मण घर से प्राप्त नहीं होता है तो क्षत्रिय घर में जा सकता है क्षत्रिय से भी प्राप्त नहीं हो तो दूसरे दिन भी उपवास रहे नहीं कि जहाँ कहाँ ले ले तृतीय दिवस फिर जाए भैचाटने पहले ब्राह्मण घर पर जाए वहाँ नहीं मिलता तो क्षत्रिय घर पर जाए ना पड़ेगा द्वितीय दिन तृतीय दिन यदि क्षत्रिय घर पर नहीं मिलता है तो वैश्य के घर पर जाए नहीं मिलता तो फिर उपवास रहे तीन दिन के बाद चौथा चतुर्थ दिवस वीक्षाट ने पहले ब्राह्मण घर पर यानी कि तीन दिन से भूखा है जहाँ तहाँ मिला पहले खा लो बाद में पूछेंगे ऐसा नहीं पहले ब्राह्मण नहीं मिलेगा तो क्षत्रिय घर पर जाए नहीं मिलेगा तो वैश्य घर पर जाए उसके बाद नहीं मिला तो शूद्र शिविर ग्रहण कर सकता है परमांस संन्यासी के लिए भी नियम है और जिसको ज्ञान हो गया वास्तव परम से सन्यास ज्ञान हो गया उसके लिए ये ब्राह्मण क्षेत्र वैसे सुदृढ़ विचार करने का नहीं ज्ञान जब तक तो नहीं हुआ तब तक नियम विधि निषेध है जिसको साक्षात्कार अपरुक्ष ज्ञान हो गया संशय विपर रहित तो ज्ञान उसके लिए तो कोई विधि निषेध है ही नहीं और कुछ नहीं होने परिवहन अपने को ज्ञानी मान लेना <coughs> ज्ञानित्व का भ्रम भी हो जाता है जितने को ज्ञान होता है साक्षात्कार होता है उससे अधिक लोगों को भ्रम हो जाता है ज्ञान हो गया भ्रम होता है भ्रम निवृत्ति होती फिर भ्रम होता ऐसे तो होता है वो भी कोई इतने हानिकारक नहीं है जब जान करके ज्ञानित्व का आरोप करते हैं दूसरे को बताते हैं पूजा प्राप्त करने के लिए धन प्राप्त करने के लिए यह और दुर्गति है बंधु कहा गया योग वाशिष्ठ में अत्यंत मूर्ख पतित उसका भी कल्याण हो जाएगा किंतु जो बंधु उसका उद्धार नहीं होगा झूठे अपने को ज्ञानी कह करके कुछ प्राप्त करना ग्रहण करना ये अनुचित है ऐसे अपने को ज्ञानी मान करके कुछ ना कुछ अपन मन मनमानी करें शास्त्र में निषिद्ध ऐसा नहीं करना चाहिए शास्त्रीय मार्ग पर चलना चाहिए अंतिम समय तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो भी कुछ नहीं साधना करे रास्ता पर चले आगे दुर्गति नहीं होगी ज्ञानित्व के आरोप करके निंदित कर्म निषिद्ध कर्म करे तो पतन नर्कपात हो जाएगा भगवान भाष्यकार कहते ज्ञान के बल पर इच्छा कर, अभिमान करे कुछ करे तो नरक पाप हो जाएगा पाप होगा सह खादित अतिशय शान जाया आजहार साग्र शुभिच्छा बुव तान प्रतिगृह निदध जो प्राप्त हुआ कुछ खा करके अतिशय शान जो कुछ रहा जाया ही पत्नी के लिए लेकर गया कारुण्याद कृपा से उसका पत्नी भी भूखे होगी थोड़ा उसके लिए लेकर गया किंतु वो कन्यावस्था में थी पत्नी कोई आसपास में घर में कोई उसको कुछ दे दिया खाद्य कुछ का लिया था सा अग्रह शुभ इच्छा बभूब अच्छा भोजन कुछ प्राप्त कर लिया था तो जो पत्नी ने दिया उसको लेकर तान प्रतिगृह निदधो इसको ले करके रख दिया स्त्री स्वभावे है पति देते तो अब क्या नहीं करके ये नहीं कि मैं तो खा लिया कोई ये ये क्या चीज है ऐसा नहीं जो लाया उसको ले करके फिर पति के से ग्रहण करके अपने कहीं रख दिया सह प्रातः संजिहान उवाच यत बतान न स्वभे मही लभ मही धन मात्र राजा सौयक्षते समर्विर्तिविजैणीते प्रातः संजिहान जानता है चक्रायण ये खा लिया था लेकर के रख दिया उसको मालूम है उसकी चेष्टा से अथवा वार्तालाप से जानते हुए प्रातः संजिहान निद्रा त्याग करते उठते उठते सो न करके उठते उठते कहता है ऐसे धीरे धीरे बोलता है ऐसे पत्नी को सुनाई पड़े यदो अन्न सा लभे में ही लभे मही ही धन मात्रा थोड़ा कुछ मुखाद्य मिल जाता तो राजा के पास जाए तो धन मिल जाता राजा सो ये राजा याग करेगा वहाँ मैं जाऊँ तो मुझे वर्ण करेगा सर्वेरि आर तुज व्रणित ऋतु कर्म के लिए मेरा ही वर्ण करेगा वो पास में राजा या करता है तो इतने ले जाने के लिए भी सामर्थ्य शक्ति नहीं तो कहता थोड़ा कुछ खाद्य मिल जाए तो वहाँ जाओ तो कुछ धन मिल जाएगा तम जायो जायत पमा एवं कुल मास कान खादित हम यज्ञ बीततम एवाय बीततम ए ईयाय बीतम ए आय ऐ आय आग पूर्व के ईयाय गया जाया पत्नी का कहा हंत हे पतेह इमें वो कड़मा है जो काल मुझे दिया था यही है तो उनको खा करके खादित्वा अमम यज्ञ बीततम विस्तारित ऋतु के कर्म करने के लिए तैयारी है वहाँ ए आय आगत गया जाकर जा करके देखायाग प्रारंभ होने के लिए ऋतु के लोग बैठे हैं त्र उगात्री आस्थावेशन उपोपिवेश सस्तुतारम्भवाच उद्गात्रिन उपो उद्गाता है के सांवेदिकृत्व का नाम है <coughs> <coughs> यजुर्वेद के ऋतु का न के होता होता है सांवेद का होता उदगाता उदात जो उद्गान करने वाले सामवेदिक थे तो आफ्तावे जहाँ आकर के मिलकर के स्तुति करते हैं उसी स्थान में स्तुष्यमान स्तुति करेंगे अभी स्तुति शुरू नहीं हुई स्तुति करने के लिए तैयार है उप उप विवेश उनके पास जाकर बैठ गया सब प्रस्तुतार मुस प्रस्तुता स्तुति करने वाले तैयार है प्रस्तुत उस कहा प्रस्तुतर या देवता प्रस्ताव प्रस्तावन्वायता तास्धा ते व्यपतिष्यती हे प्रस्तुत जो देवता प्रस्ताव में अन्वायत संबंधी जो प्रस्तावनाम के साम के साम के भाग है अवयवे उसमें जो देवता अनुगत है उन देवताओं को नहीं जान करके तामचेत अविद्वान प्रस्ताव शाम के भाग है उसमें जो देवता संबंध है उनको नहीं जान करके तुम स्तुति करोगे तो मूर्धाते व्यपतिष्य तुम्हारा शरीर गिर जाएगा मेरे सामने विद्वान के सामने कर्म जो करता है यदि कोई विद्वान के सामने है नहीं जानकर कर्म करता है तो प्रत्यवाय पाप होगा हाँ विद्वान यदि नहीं कोई अपने जितने जानता है कर्म करता है तो कोई आपत्ति नहीं है किंतु विद्वान के सामने ऐसे करे तो सिर गिर जाएगा उन्होंने कहा कर्म के बगल जानता है और यदि उसके देवता आदि को नहीं जानता है तो अनिष्ट कहा गया ये नहीं कि यदि परोक्ष में विद्वान के परोक्ष में यदि कर्म करे तो इसके पर संशय है यदि नहीं जान करके कर्म करता है अपराध है तो सामने विद्वान हो अथवा नहीं हो सिर तो गिर जाएगा तो ये उसके सामने कर्म करेगा तो सिर गिर जाएगा नहीं तो नहीं गिरेगा ये क्यों है तो इसमें कहा कर्म यदि बिल्कुल अधिकार नहीं होता तो कर्म करने के लिए अविद्वान का अधिकार नहीं हो और कर्म करेगा तो गलत निषिद्ध कर्म है निषिद्ध कर्म है तो उसे गिर जाएगा और अधिकार है तो क्या आपत्ति है विद्वान हो या था नहीं हो इसके लिए ये उदाहरण दिया हरित के हरड़ कहते हैं वो खाने पर पेट साफ होता है और भी बहुत उपकार है जो नहीं जानता है वो यदि खा लेगा उपकार तो होगा जाने अथवा नहीं जाने विषय कोई नहीं जानता है विषय खा लेगा तो क्या मरेगा मरेगा तो ये यदि कर्म करने पर दोष होता है तो उसके सामने करे अथवा नहीं करे तो क्या है सिर गिर जाना चाहिए तो ये विद्वान के सामने ऐसा आगे आएगा तथोक्त्यमया तो तो मैं ऐसा कहने पर तुम्हारा सिर गिर जाए ऐसा कहूँ तो सिर गिर जाएगा ऐसे कहने का अभिप्राय विद्वान के सामने कर्म करे और विद्वान यदि उसको कहे तुम नहीं जानकर के करते हो तो तू सिर गिर जाएगा तो सिर गिर जाएगा अब विद्वान सामने नहीं है अथवा विद्वान सामने होने पर भी ऐसा नहीं कहता है तो नहीं होगा और विद्वान स्वयं आगे आएगा स्पष्ट हो जाएगा यदि अनुमति देता है तुम कर्म करो तो कोई आपत्ति नहीं है यदि से नहीं तो कह दिया तो सिर गिर जाएगा इसलिए कर्म करने के लिए ऐसे जो नहीं जानता है वो भी कर्म कर सकता है ऋतु के ब्राह्मण हो सकता है किंतु ऐसे यदि विद्वान है तो उनके सामने कर्म करे तो उनसे अनुमति लेकर कर्म करना चाहिए जिस प्रकार प्रस्ताव से कहा प्रस्ताव नहीं प्रस्तुता से कहा प्रस्तुता फिर जो कर्म करना था वो चुप रह गया डर गया उसके बाद एवं एव उदातर मुच उद्गातर या देवीतमन्वायता तान्चद विद्वान्न उद्घाष्यति मूर्धा ते व्यपतिष्यती व्यपतिष्यतीमे प्रत्यर्ता मुच प्रत्य या देवता विद्वान प्रति प्रति मुर्धा प्रतिहारन्नायता तद्वान्ति हिष्यसी मूर्धा तेव्यपतिश्यतीतूस्नी ते आसाच क्रीरे एव ऐसा ही उद्गाता से कहा से कह सामी उद्गान करने वाले हे उद्गातर ये जो देवता उद्गातर संबोधन उद्गात्री उद्गात्री का प्रथमा बनता है उद्गाता संबद्ध नहीं क्या बनेगा हे उद्गातह हे उद्गातर जो देवता उद्गित साम के अवय भक्ति भाग उद्गीत नाम कहे उसमें संबद्ध है उनको यदि तुम नहीं जानकर के मेरे सामने उद्गान करोगे तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा एवं एवं प्रतिहरता से कहा प्रतिहरता प्रतिहर नामक भाग कि गान करने वाले हे हे प्रतिहर जो देवता प्रतिहार भाग में संबद्ध है शाम के एक भाग अवय प्रतिहार उसको नहीं जान करके यदि प्रतिहार नाम को साम भाग का गान करोगे तुम्हारा सिर गिर जाएगा ऐसे कहने पर तेह समार कर्म जो करना था ऊपर तो होगी तो अभी पाठ करने वाले थे किंतु चुप होगी नहीं कर पाया और ऊपर तो होकर के तुस्म आसान चक्री इधर मूर्धपार तो भय से ऊपर तो होगी किन्नी क्या करेंगे और छोड़ कर चले जाएंगे धन तो चाहिए कर्म करेंगे तो धन प्राप्त होगा कर्म कर छोड़ कर चल कैसे आरंभ भी नहीं करते हैं और नहीं कुछ करके बैठे रहे चुप हो गई तुस्म चुप होकर के बैठ गए देखा यजमान ने देखा ये ब्राह्मण लोक शिवपोगे कर्म नहीं करते प्राण नहीं करते वो समझ लिया अथैन यजमा उवाच भगवत व अहम विभिदा उषस्तिरस्क्री त्युवाच अथह एनम उषस्ति से यजमान ने कहा राजा भगवत वा अहम विबिदुषा अहम भगवत विबिदा भगवं आपको मैं जानना चाहता हूँ जानना चाहता हूँ आप कौन है कहने पर उषस्ति रश्मिचाक्रायण ये हो वाच कहा मेरा नाम उषस्ति चक्राएण में हूँ ऐसा कहा। होवाच भगवत व अहमे भी सर्वे रातुज्य पर्यशिशम भगवत व अहम अवीत्यान अभिषि अभी न्या अभी अच्छा ठीक है अवित्या अवित्ये प्राप्ति अवित्या आपके अप्राप्ति से सहुवाच भगवंत अहम ये भी भगवान के मे सब ऋतु कर्म के लिए परियशी स पर ढूँढा ऐसा परीक्षण किया भगवत अहम अवित्या अवित्या न अत्या अच्छा ठीक है विदले लाभे से स्त्रेय तीन करेंगे वित्तीय नवीत्या अभी अभीत्या आपकी अप्राप्ति अलाभ से अन्यान अभिषि अन्य अन्या का वर्णन किया आपकी अप्राप्ति के कारण आपकी प्राप्ति नहीं होने से अन्य ब्राह्मणों के मैंने वर्णन किया भगवान स्त मे सर्वेराज तथे तथा तरी समिष्टास्तवंताम याव तेभ्य धनम दावन मम दी तथेति हय यजमानाच अभी पहले तो वरण क्या था अभी सबको बुला दिया अभी क्या करना है भगवान तो एवं में सर्वे आरती जी रीति आप ही अभी सब ऋतु कर्म के लिए कर्म के लिए हो मैं आप उससे प्रार्थना करता हूँ सब ऋतु कर्म के लिए आप ही, ही है तो सती ने कहा तथे तो थी तथा तो ठीक है किंतु तरह अभी क्या करना है वा समति सिस्टा ये तेव समतिष्टा स्तुवंताम ये जो ब्राह्मण है समतिशिष्टा सम्यक मेरे से मैं प्रसन्न होकर के अनुमति देता हूँ मेरी अनुमति से अभी ये अपने कर्म करे स्तुति प्रारंभ करे स्तुवंताम स्तुति करे किंतु तुमको क्या करना है यावत तू ये भी धन दया है को जितने धन तुम दोगे तावन ममो दया इतने मुझे भी देना है तथ्य राजा का ठीक है मैं देगा हाँ यजमान वाच जमाने का ठीक है अभी ये सिद्ध हुआ विद्वान की अनुमति प्राप्त करके जो शाम के भाग के देवता उनको नहीं जान करके भी अभी कर्म करने के लिए ऋतु कर्म करने के लिए अधिकारी है विद्वान हनुमति देवी वो तो कर्म करने के लिए समर्थ हुए अभी ये तीनों जो ऋतु के थे ये नहीं कि देवताओं का तो ज्ञान नहीं था नहीं हुआ अभी ये आकर के फिर पूछते हैं एक एक करके तो पूछने के पहले जैसे उन्होंने कहा था उसी वाक्य को पूरा सुना देते पहले अतहे नम प्रस्तुतोपाद प्रस्तुत या देवता प्रस्तावन्नायता तेद विद्वान्स्त्यसी मृदा ते व्यपतिष्यती माँ भगवा नवोचत कथमा सा देवीती अतए उचक्रवि आकर प्रस्तुता उपसाद प्रस्तुता प्रस्ताव नाम का शाम भक्ति गान करने के लिए तैयार था ऊपर पास में आया नम्रता पूर्वक और जो उन्होंने कहा था इसे सुना दिया आपने कहा था आपने कहा था ऐसे प्रस्तुतर या देवता प्रस्तावता जो देवता प्रस्ताव भक्ति में संबद्ध है उनको नहीं जान करके जब तु स्तुति करोगे तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा मृदा देव विपदीती थी माँ भगवान अवोचत <क्क्क> <क्क> भगवान मुझे ऐसे आपने कहा था खतना सा देवता इति वो देवता कौन है यम के भाग प्रस्ताव भागे तबंधी तो देवता कौन निणइित होवाच सर्वाणी हवा भूतानि प्राणमेव भूता संविशति प्राणम अभ्युजिशा देवता प्रस्तावन्वताचि विद्वान्न प्रास्तो मृा ते व्यपतिश तथोक्त मेति प्राणइ उस सत्यने का प्राण है थी प्रस्ताव संबंधी देवता प्राण है सर्वानि हवा हिमानी भूतानि प्राणम एवं अभिशंपंति सारे भूत प्राण में ही स्थावर जंगम प्रलय काल में प्राण में लीन हो जाते हैं अब प्राणम अभि उज्जीते सृष्टि काल में प्राण से ही प्राणम अभी प्राणों को लक्षण करके प्राण से ही निकलते हैं उद्घसती उत्पत्ति काल में सहीसा देवता प्रस्तावन मनवायता नु वही देवता है जो प्रस्ताव भाग्य में संबंध है ताम चेत अविद्वान प्रास्तुष्य अप्रस्तोष्य नहीं जान करके जी तुम स्तुति करता तो मूर्धा त्यापतिष्यत मृा गिर जाता तथोक्त तो समय जब मैंने कहा नहीं करके कर्म करोगे तो सिर गिर जाएगा ऐसा कहने पर तुम यदि नहीं मेरे वसन को की अवज्ञा करके कर देता तो सिर गिर जाता निश्चित कर्म इसलिए तुमने अच्छा किया ने, ने मना करने पर ऊपर तो हो गया ठीक है तथोक्त तो समय इसमें कहने से विद्वान के सामने के अज्ञानी कर्म करता है अरे विद्वान यदि कह देता है मेरे सामने नहीं जानकर कर तो तुम्हारा सिर गिर जाएगा तभी सिर गिर जाएगा यदि विद्वान के सामने नहीं परोक्ष कर सकता है कोई आपत्ति नहीं विद्वान के सामने करने पर भी विद्वान यदि ऐसा नहीं कहे उसका कथन ही साफ हो जाता है नहीं कहे तो भी नहीं कुछ आपत्ति किंतु कहने के बाद ही यदि अवमान ना करके करे कौन ये आकर के बोलता है अपने कर्म कर लिया करें तो सिर गिर जाता निश्चिद कर्म नहीं करना चाहिए तुमने तो ठीक किया इस प्रकार पहले आकाश शब्द का ब्रह्म आयता आकाशस्तलिंगात ब्रह्मसूत्र में हाँ। इसी प्रकार यहाँ प्राण शब्द का ब्रह्म है अतयव प्राण ये ब्रह्मसूत्र है आकाशस्तलिंगात इस सूत्र से तल्लिंगात ये पद की अनुवृत्ति है अतयव शब्द से अतयव से हो जाएगा तलिंगात प्राण प्राण भी ब्रह्म है क्योंकि ब्रह्म का लिंग ज्ञापक शब्द है सर्वाणी हम भूतानि प्राणम एव अभिशंस प्राणम अभिज्ञते सारे भूत इमानी स्थावर जंगम चराचर जितने हैं सब प्राण से उत्पन्न होते हैं सृष्टि काल में प्रलय काल में प्राण में लीन होते हैं सारे भूत लीन हो प्राण से वायु से नहीं ये प्राण का सब ब्रह्म परमात्मा परमात्मा से सब भूत की उत्पत्ति परमात्मा में लय इसलिए ब्रह्म का लिंग ज्ञापक शब्द होने से प्राण भी ब्रह्म है यहाँ प्राण शब्द का तो ब्रह्म परमात्मा परमात्मा ही प्रस्ताव देवता प्रस्तावदेवता प्रस्ताव संबंधी देवता है अथयनम उद्गातो प्रसाद उद्गातर या देवत उदीतमता तद्वान्न उदाती उद्घासी मुर्धा ते व्यपतिष्यती माँ भगवान्वोचत कतमाशा देवते थी अतः एनम उदगाता उपसाद पास में नम्रता पूर्व उद्गाता करके कहा उद्गातर या देवता उद्गीता मनवाया आपने सब मुझे कहा था हे उद्गातर जो देवता शाम के भाग उद्गीता में संबद्ध है उनको नहीं जान करके यदि उद्घाती उद्गान करोगे तुम्हारा सिर गिर जाएगा ऐसे भगवान भगवान्वोचत भगवान आपने मुझे कहा था वो देवता कौन है उद्गी सम्बधी आदित्योवाच सर्वाणी हवाईमा भूतानी आदित्य उच्च सतम गाय सैषा दीवत उद्गीतमता तां चेद विद्वादा उदगास्यो मृधा तेव्यपतिश तथोशम आदित्य उवाच उ का आदित्य हे उद्गित भाग संबंधी देवता सर्वाणी हवा इमान भूतानी आदि उच्च सत गाय सारे भूत आदित्य का गान स्तुति करते आदित्य की उच्च सतम आदि ऊपर आदित्य है ऊपर आकाश में उनके सब शब्द करते स्तुति करते सारे भूत सहीसा देवता उद्गीतम अन्नायता वही आदित्य देवता है उद्गित शाम के अवय भागे उद्गित संबंधी ताम चेद अविद्वान उदगास्यो उसको नहीं जानकर के यदि उद्गान करता तो तुम्हारा सिर अवश्य गिर जाता तथोक्त्य समय ऐसा में कहने पर यहाँ उद्गी में ऊत है अरे ऊर्धव संत उद, उ, उ, उ, ऊर्ध शब्द ऊते ऊपर है यहाँ भी ऊत ऊर्धव है इसलिए दोनों सामान्य साम दृश्य बने से उद्गीत में उद है और ये है ऊंचाई संत में उदे उच्च तो ये आदित्य देवता ही उद्गी संबंधी है प्रत्यहर तो उपससाद प्रत्यहत तर या देवता प्रत्यार मनता तांच द विद्वान्न प्रतिहरिष्यसी मुर्धा ते व्यपत मां भगवान वचत कथमा साधे बतैति तो इन इसके बाद प्रतिहरता उनके पास में गया उपसाध उपसाध कहन से कोई दूर दूर बैठे थे ऐसा नहीं पास में तो थे उनके पास जाकर बैठा था फिर कुछ पूछने के लिए हो शिष्टाचार है ये शिष्टाचार है पास में हो पूछना है तो और थोड़ा पास में जा कर के नम्रत अप्रोह प्रणाम करके हाथ जोड़ करके थोड़ा मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कुछ पूछना होता है ये नहीं कि चलते फिरते कुछ पूछ लिया दूर में से कुछ पूछ लिया इधर खड़े होकर के पूछ लिया और आचार्य को ऐसा देखना पड़ेगा क्या कर रहे हैं ऐसा नहीं सामने आ कर के नम्रता अप्रव पूछना चाहिए इसलिए ऊपर साधक कहानी का ये अभिप्राय उनके सामने आ के नम्रता अप्रव पूछा जहाँ आचार्य के पास उपर्वक गत्यर्थ धातु जोड़ते हैं उपत, यानी उपगमन गुरु के पास जाना ये अर्थ पास जाना पास जाने का अर्थ नम्रता नम्रतापूर्वक पास में जाना और यहाँ सब बैठ कर के कर्म करने के लिए तैयार थे उनके पास गया मतलब वहाँ भी इसे नम्रता पूर्वक पास में जा कर के पूछा नम्रता के साथ इसे प्रश्न करने के लिए इसका नाम है वाद कथा शिष्यत्व न अपने को समर्पण करके पूछने का अधिकार है आगे बृहदारणी को स्पष्ट हो जाएगा शिष्यत्व ने समर्पित नहीं हो करके ऐसे प्रश्न करना उसमें होता है शास्त्रार्थ में शास्त्रार्थ में दोनों परस्पर को पराजय करने के लिए प्रश्नोत्तर होता है किंतु ऐसे प्रश्नोत्तर करते समय जो प्रश्न पूछता है कोई वो यदि पूछ दे आप इसका उत्तर बताओ तो पूछने वाले को बताना पड़ता है बताएगा यदि ये नहीं बता पाएगा हार जाएगा पूछने का अधिकार नहीं नहीं जानकर के शास्त्रार्थ में बाद कथा में गुरु से संवाद में नहीं जान करके ही पूछा जाता है हाँ आचार्य कहीं पूछते हैं नहीं जान करके नहीं शिष्य की बुद्धि परीक्षा करने के लिए कितने समझा कितने ग्रहण हुआ जानने के लिए पूछते हैं अच्छी से कुछ पूछता है तो जानने के हिसाब से पूछता है संदेह है भ्रांति है निवृत्ति के लिए पूछता है किंतु शास्त्रार्थ में ऐसा नहीं होता है पूछता है तो उसका उत्तर भी मालूम होना चाहिए कुछ लोग ऐसे प्रश्न कर देंगे बोलो नहीं बता पाया दूसरे प्रश्न करेंगे और एक प्रश्न करेंगे तीन चार पाँच इसे प्रश्न करें नहीं बता पाया तुम कहाँ से पढ़ा किसने पढ़ाए डर जाएगा विद्यार्थी लघु पढ़ रहा है प्रारंभ कर रहा है वो कह लो झर सुदीर्घत उसमें आज क्यों कहा बताओ वो अज कहाँ है उसको तो दिखता नहीं पहले ऊ कहा लो झरसौ दीर्घपुरतः बताओ उसमें आज क्यों ग्रहण किया है वो प्रौढ़ पढ़ेंगे तो पता चलता है शास्त्री में शास्त्री के विद्यार्थी लघु पढ़ने वाले को पूछ लेंगे तो ये क्या तुम किसे पढ़ा कौन पढ़ा तो फिर डर जाएगा ऐसे प्रश्न करेंगे वो फिर जब तक भय से थोड़ा तैयार होता है फिर औरे के प्रश्न करेंगे ये प्रश्न करना ऐसा नहीं होता है जानता है अपनी योग्यता के अनुसार और लघु पढ़ता यदि समझने के लिए पूछना तो कितने पढ़ा है उसके अनुसार पूछो और बहुत उच्चर के प्रश्न करेंगे पूछने वाला को अभी वो ठीक से मालूम नहीं हुआ उसको भी पूछेंगे वो नहीं पता भैया बहुत कठिन होकर यदि कोई बोल देगा तो परोक्ष प्रत्यक्ष प्ररक्ष प्रत्यक्ष वो क्या है आगे उसको पता नहीं ऊकाल झरस में अज नहीं कहेंगे तो क्या आपत्ति है उसमें टीका में लिखा है तत्वबुद्धि नहीं टीका में है पररक्ष प्रत्यक्ष वो पररक्ष क्या है प्रत्यक्ष क्या है क्या चीज है क्या करना है ये भी नहीं है ऐसे प्रश्न न करते ऐसे प्रश्न नहीं करना होता है काशी कोई जाने पर पुराने कोई होगा तो ऐसे पूछते हैं लघु पढ़ने वाले को और डर जाएगा इसी प्रकार नहीं बाद कथा में पूछ सकते हैं और शास्त्रार्थ में पूछे तो उसको मालूम होना चाहिए तो ऐसा तभी जा कर के पास में जा कर के पूछता है हमको मालूम नहीं इसका अभिप्राय वो इतने सीधा जाकर पूछ लिया नहीं नम्रता प्रोक कर जा कर के प्रार्थना करके मुझे मालूम नहीं थोड़ा बताए इस अभिप्राय से पूछा तो प्रस्ताव देवता संबंधी ये अभी कौन सा जा जान रहा जा था प्रतिहरता प्रतिहार के संबंधी उसको नहीं जान करके प्रतिहार भाव का करोगे तो मूर्धा गिर जाएगी तो आपने कहा था तो देवता कौन है अन्नमि होवाच सर्वाण हवाइमानी भूताने अन्नमें प्रतिहरमा जीवन सेवता प्रतिहारमता तेद विद्वान्तह मुर्धा ते व्यपत्ति से तथोक्त समयती तथोत्तमी <coughs> अन्नमत होवा च अन्न हे ये देवता है हे प्रति प्रतिहारसंबंधी सर्वाणी हवा इमानी भूता अन्नमेंव प्रतिहरमा जीवन अन्न को इधर उधर से लेकर के खाकर जीवित रहते हैं अन्न में आश्रत होते सा ऐसा देवता प्रतिहारम अन्नातत साम के भाग प्रतिहार उसके देव संबद्ध देवता है शाम के पांच अवय वाले हैं हिंकार प्रस्ताव उद्गी प्रतिहार निधन पांच भाग में से मध्यम भाग होता है उद्गिता। उसके पूर्व में प्रस्ताव है उत्तर में प्रतिहार है तो प्रस्ताव उद्गित प्रतिहार भक्ति भाग है इसमें ऐसे प्राण आदित्य अन्न दृष्टि करके उपासना करे यहाँ ये यह अभिप्राय है ये उत्तर दिया प्राण है सारे जीव जी, अन्न है यहाँ का प्रत्यार के देवता प्रत्यहार क्यों, क्योंकि सब भूत अन्न को लेकर के जीवित रहते हैं तो सही सा देवता प्रत्यार मना आता उसको नहीं जान करके यदि प्रत्यार का गान तुम करता तो तुम्हारा सिर गिर जाता तत्त तो तो तो समय आई थी तत्त तो तो तो तो समय आई थी तो इसी अभिप्राय है जहाँ ये आज प्रारंभ हुआ दसम खंड वहाँ से यहाँ तक पूरा हुआ एकादश खंड पूरा हुआ एकादश प्रारंभ हुआ या दसम हाँ दसम एकादश दोनों प्रारंभ से इसे दोनों से तात्पर्य हुआ तीन शाम की उपासना है एक भागे प्रस्ताव उद्गित और एक प्रतिहार इनमें उपा इन्हीं की उपासना करना पहले प्रस्ताव में आदित्य दृष्टि करके उद्गित में अन्न दृष्टि कर नहीं प्राण में ब्रह्म दृष्टि करके नहीं प्राण पहले पहला है किसमें था प्रस्ताव प्रस्ताविक उपासना प्राण प्राणदृष्टि से प्राणदृष्टि का था ब्रह्म दृष्टि से प्राण दृष्टि उसके बाद उद्घाता उदगीथ की उपासना करना आदित्य दृष्टि से और उसके बाद प्रत्यहार की उपासना करना अन्न दृष्टि से तो प्राण आदित्य अन्न दृष्टि से प्रस्ताव उद्गीथ और प्रत्याहार के शाम भाग की उपासना करें अन्न दृष्टि करके उपासना करें जिस प्रकार प्रतीक में उपासना करते हैं साड़ग्राम में विष्णु दृष्टि करके मनोब्रह्म उपासित तो प्रतिक उपासना है मन में ब्रह्म दृष्टि से उपासना करें, इसी प्रकार शाम के अवयव की उपासना है तीन अवैव की उपासना इसी में कही गई प्रस्ताव उद्गीत और प्रत्याहार। उसमें पहले प्राण दृष्टि से प्रस्ताव की उपासना करना प्रा प्रस्ताव में प्रशब्द समान है प्राण का परमात्मा ब्रह्म है मध्यम है उद्गीथ उसे मैं आदित्य दृष्टा उपासना करें आदित्य उद्गीथा में ऊति है आदित्य उच्च में है उसके बाद प्रतिहार प्रतिहार में अन्न दृष्टा उपासना करें क्योंकि अन्न को इधर उधर प्रतिहार करके ले करके जीवित रहते हैं तो ये तीन की उपासना करने के लिए और उपासना करने से फल फल भी इस प्रकार प्राण आपत्ति जो प्रा... प्रस्ताव की उपासना करेगा प्राण दृष्टिया परमात्मा दृष्टिया और प्रस्ताव रूप प्राण की प्रा, प्रस्ताव में अनुगत प्राण रूप को प्राप्त कर लेगा उपासना करनी है तब तक उपासना करते करते तन्मय हो जाए ध्यात्री ध्याने परित्यज्य क्रमाध्येयक गोचरम निवात दीप व चित्त समाधि ध्याता ध्यान ध्येय तीन का भान होता है त्रिपुटी ये सब कुछ छोड़ करके त्रिपुटी का भान नहीं हो तो ध्येय का उचरण ध्येय स्वरूप ही तद विषय के चिंतन चले ऐसे निवात दीप व चित्तम वायु रहित स्थान में दीप जहाँ हवा चलती नहीं स्थिर दीप स्थिर हो करके ऐसे ही चित्त स्थिर हो जाए स्थिर होने का मन अतः अर्थ विभिन्न भिन्न भिन्न विषय में चित्त नहीं जाए ध्येय का चिंतन करे ध्यय का चिंतन करते समय यह भी भूल जाए कि मैं ध्यान कर रहा हूँ पहले पहले ध्यान करते समय बड़े आरम्भ कर शुरू करते हैं घड़ी देखते हैं अब इतने है एक घंटा का ध्यान करेंगे तो थोड़े समय में फिर थक जाते हैं घड़ी को देखते हैं फिर थोड़ी देर बाद घड़ी को देखते घड़ी के क्या दोष है वो तभी तो जहाजे से चलने वाली चलेगी ये देखते हैं एक घंटा कब होगा एक घंटे में पचास बार देखते तो भी पूरा नहीं होता है और दस मिनट बाकी रह जाता है तो इतने विक्षेप होता है तो फिर अभ्यास करने पर धीरे धीरे ध्यान लगता है बाहर विक्षेप बहुत होने पर चंचल होता है मन स्थिर नहीं होता है फिर थोड़ा कभी स्थिर होता है तो बीच बीच में लगता है हाँ एकाग्र हो गया मैं ध्यान कर रहा हूँ ये जो बीच में आ जाता है नहीं तो थोड़ा आनंद लगा बड़ा आनंद लगता है बहुत अच्छा है ये भी कभी कभी हो जाता है और कभी कुछ नहीं होकर निद्रा भी नींद ही आ जाती है कुछ लोगों को तो उसमें नींद ऐसे भी हो करके कर जो आधा जाता है लगता है हाँ थोड़ा सा ध्यान लगा थोड़ा पता नहीं चला विक्षेप <laughs> नहीं है तो लय लय सम्बोधे चित्तम विच्छिप्तम समयत पुनः सकसायम विजानियत समम प्राप्त न लय विक्षेप को समझे क्षेप होने पर समय चित्तम लय सम्बोधय चित्तम लय होने पर ज्ञान कराए विक्षेप हो तो शांत कराए और अवस्था को जाने कभी स्तब्ध भाव हो जाता है लक्ष्य का चिंतन हो बिल्कुल चिंतन छोड़ कर रह गया लय अवस्था है वो ध्यान नहीं ध्यय चिंतायाम चिंतन तो ध्यान का उपास्य का ऐसे चिंतन करते करते उपास्यक के साथ तन्मय हो जाए उसका साक्षात्कार हो जाए तब तद्रुप हो गया आगे जहाँ साक्षात्कार होना है साक्षात्कार जहाँ नहीं तो तद्रुप अभिमान हो जाएगा अहम अस्मि तब आगे पूरे देव भूता देवान स्वयं ही उपासना करते समय भी अभिमान हो गया मैं हूँ ऐसे दृढ़ दृढ़ उपासना दीर्घकाल करें मरने तक उपासना करते हुए तो तद उपास्य भाव की प्राप्ति फल है और कर्म संबंधी उपासना करने से कर्म में समृद्धि भी होती है जो कर्म पहलाया था श्रद्धा उपनिषदा तदव वीरवत्तर होती जो कर्म करता है श्रद्धा श्रद्धा से युक्त होकर के करता है तो वीरवत्तर समृद्ध होता है कर्म में समृद्धि फल होता है अर्थात शवभ उद्गीवको दालभ्यो ग्लाभो वा स्वाध्याय उवराज स्व उद्गीत स्वा कुत्ते संबंधी श्वन कुत्ता संबंधी स्व उद्गीत हे तथ बको दालभ्य ग्लाववा बक नाम के दलभ के अपत्य ग्लाव हे ग्ल ग्लाव नाम से हो सता है मित्रा का अपत्य उनसे इसका नाम है मैत्रेय स्वाध्याय उवराज स्वाध्याय करने के लिए एकांत एक स्थान में गा दो नाम है दो गोत्र वाला है श्राध्याय करने के लिए ग्राम के बाहर जंगल स्थान जाकर के बैठकर के किय किया एक ही है दो नहीं तस्मे स्वा श्वेत प्रादुर्बू व तम अन्नी स्वान्न रन्नो नो भगवान आगाय त्वस नायाम वी तस्मे स्वा श्वेत प्रादुर्भव हुआ वो देवर्षी स्वाध्याय करने के लिए नहीं देवर्ष नहीं सब गुलाब मैत्रायण बक उनके ऊपर उसके स्वाध्याय के कारण देवता को अथवा ऋषि लोग को प्रसन्न हुए कर्म करते समय उपासना करते समय परमात्मा साक्षात प्रकट होने के पहले किसी रूप से उपदेश करते हैं देवता लोग भी खुश होते हैं ऋषि लोग भी सूक्ष्म रूप से रहते हैं जब कोई साधन करता है देवता प्रसन्न होकर प्रसन। के ऋषि रूप ऋषि लोग भी प्रसन्न होकर के सामने प्रकट होते कभी उपदेश करते हैं तो उसके स्वाध्याय इतने निरंतर करने पर वेद अध्ययन अपनी शाखा का पारायण बार बार आवृत्ति आवर करते एकांत मन लगा करके पाणिनि महर्षि के सूत्र अष्टाध्यायी सूत्र की आवृत्ति करके बार बार करते करते भी उपासना हो जाती है परमात्मा प्रसन्न होते हैं देवता प्रसन्न होते हैं उसके सामने देवता अथवा ऋषि प्रसन्न हो करके स्वा कुत्ते रूप धारण करके परमात्मा ऋषि देवता किस प्रकार कब आते हैं साधु को पता नहीं चलता है कभी कृपा करने के लिए आते है कभी विघ्न करने के लिए आते है इसको जी समझ लेते तो बड़ा बहुत लाभ है समझना बड़ा कठिन है इसलिए कुत्ते रूप सामने कुत्ता प्रकट हो गया कोई कुत्ता है श्रीगार सामने आ गया तो क्या हो गया किंतु जो अंतकुण जिसका शुद्ध है कोई कुछ कहता है तो उसको विचार करता है कुछ दिखता है सुनता है इसमें क्या है तात्पर्य कभी कभी ऐसे होते साधक को कोई कुछ कहता है उसी वाक्य को सुन करके ये साधक सोता है परमात्मा कुछ मेरे लिए उपदेश करते हैं इसमें से क्या ग्रहण करना क्या सीखना है ऐसे सोचते समय उसको शिक्षा मिल जाती है परमात्मा कृपा करते हैं ऐसे कोई साधकों को जब नहीं जानता है कहाँ जाएगा कहाँ क्या करेगा कोई कुछ मिलते कुछ बोलते हैं उसमें से कुछ शब्द से ही अपने आप समझ लेता है कि इस परमात्मा क्या कहना चाहते हैं उससे वो निर्णय कर जाता है ऐसे यदि मन में हमेशा ही भावना हो परमात्मा के चिंतन करें तो वास्तव परमात्मा किसी प्रकार किसी शब्द से कुछ उसे मुख से कह देंगे कहने पर भी ग्रहण नहीं होता है ये परमात्म की कृपापन्न होने पर आप उसी शब्द को ग्रहण कर लोगे उसी शब्द को ग्रहण करके चिंता करेंगे तो आगे आपको मार्गदर्शन मिल जाता है कोई साधक ऐसे भटके भटके कहीं पहुंचा, कोई बताया कहाँ जाते हो ये कहाँ सा मैं जाता हूँ कहीं बोल दिया साफ कहीं गुरु अन्वेषण कर रहा हूँ महापुरुष के पास जा रहा हूँ अयोध्या में पहुंचा, तो कहाँ गुरु अपना अंदर रहे इधर उधर क्यों भटके तो यहीं रह जा हम तुम्हारे सब व्यवस्था कर देंगे देखो जब तक रहे तुमको खाने पीने के लिए कोई कमती नहीं फिर अब सब कुछ किंतु वो जो कह दिया तुमको साधु को समय ऐसे सोता था तो परमात्मा गुरु कहाँ गुरु मिलेंगे किसको पहले गुरु मानता था थोड़े नहीं दे करके किंतु उनके सारे समाप्त तो हो गया तो साधक सोचता है कोई महापुरुष गुरु को प्राप्त कैसे करूं? तो इसे बोल दिया जब ये जो कुछ कहा अंदर ही गुरु है उसके मन में श्रद्धा हो गया क्या कोई गुरु ऐसे कुछ मिल जाएंगे कुछ कहते अंदर ही गुरु कुछ कहते तो थोड़ी श्रद्धा से यदि तुमको यहाँ जीवन भर खाने पीने के मिल जाए ऐसा नहीं कहता साधे साधक उनको ही मान लेता उनके पीछे उनकी बात मान लेता स्वयं गुरु बने अथवा दूसरे किसी को बता दे किंतु वो कहा तुम यहाँ जब तक रहो तुम खाने पीने के लिए कोई कमते नहीं इतने सुनते ही साधक के मन में निर्णय हो गया यहाँ नहीं रहना है गुरु प्राप्ति होते तो गुरु क्या कहते तुम जब तक तो रहो खाने पीने के अभाव नहीं तो समझ ला खाने पीने का अभाव नहीं मतलब ये नहीं फिर इतने सा उनसे व्यवहार अच्छा किया सब किया किंतु वो कहा ना हमको जाना है उत्तराखंड और अयोध्या में नहीं रहना है फिर वो नाराजवार वहाँ क्या मिलेगा नहीं थोड़ा वहाँ दर्शन करने की इच्छा करे किसी प्रकार वहाँ से भाग गया ऐसे किसके होता है वो, वो सब उसकी श्रद्धा होती क्या ये कुछ गुरु हो सकते महापुरुष उसके मन में था कोई साधन अच्छा करता है तो गुरु अपने आप उसको प्राप्त हो जाते हैं होते हैं तो परमात्मा के पास से तो कैसे प्राप्त होगा कहाँ गुरु मिलेंगे तो उसको लगता है कोई आता है तो सोता है तो इस भावना से जब रहता है परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं इस भावना है तो कोई सामने प्रकट हुआ कोई से बोलता है कोई कुछ बोलता है क्या ये महा हो सकते हैं क्या वो महापुरुष हो सकते हैं दिखने से बाहर से तो पता नहीं चलेगा किन्दु उसकी वाणी कथन करते समय ऐसे कुछ शब्द निकलता है उसको तो ग्रहण कर लिया समझ लिया नहीं अगर तुम जब तक तो यहाँ रहो खाने पीने के लिए कोई कमती है नहीं ये हो गया अब तो खाने पीने के लिए नहीं आया घर छोड़ कर आया साधु बने महापुरुष परमात्मा प्राप्ति के लिए आया वो खाने पीने का नाम लिया चले गया तो ऐसी प्रकार होता है परमात्मा जो कृपा करते हैं देवता लोग ऋषि लोग कृपा करते हैं साक्षात देवता बनकर सरल सब पहले नहीं आते हैं तो उनके सामने कुत्ता बनकर प्रकट हो गया देवता अथवा ऋषि केवल कुत्ता ने उसके पीछे तम अन्य स्वाण उप समय तो ऊँचू और कुछ कुत्ता उनके पीछे चारे पर घेर करके कहते अन्नम न भगवान आ गया तू हमारे लिए अन्न आगान कीजिए आगान करके अन्न निष्पादन कीजिए आगान करके कुछ गान करके हमारे लिए अन्न निष्पादन करिए असन आया माह हम तो भूखे हैं हमको अन्न चाहिए ये कुत्ते लोगों ने कहा ये सुन रहा है देखा कुत्ते क्या है तान होवाच इहे मां प्रातर उपशमीयातेति तद वको दालभ्यो तान होवाच प्रतिलोवाच कहता है कह मां प्रातर उपशम समीयात तो इह यही, यही स्थान पर काल प्रातः काल तो लोक आना कूता कत अकत कल आनाम लोग कह दिया बकर साध्या के लिए गए थे देखा ऐसे तो बक दाल भी ग्लाबा मैत्रीय मैत्रिय ग्लाव वो प्रतिपाल यांशकार वो भी इसने पालन किया वो भी सुबह सुबह जाकर वहाँ पहुँच गया प्रातःकाल प्रतीक्षा करके बैठ गया यहीं कुत्ता ने कहा था तो वहाँ जाकर देखा ऐसे प्रसंग में कहीं कहा जाता है ये जो स्वाध्याय करने के लिए गए थे ग्लाव मैत्री ये भी उनका अन्न आगान करने के लिए कुछ जानने के लिए वेद अध्ययन करते समय वेद में कुछ ऐसा मंत्र क्या करने के लिए किस फल के लिए क्या करना है ऐसे कुछ उनकी जिज्ञासा थी उनके जिज्ञासा के अनुसार देवता अथवा ऋषिक प्रसन्न हो के उनके सामने इसे बता दिया कि तुम सुबह आ के मेरे पास पहुंचना तो ये तो कुत को बला था कुत्ता ने ये सुबह जाकर पहुँच गया तेह यथे वेदम बहिष्पमान स्तुष्यमाण समृा सर्पन्ती तेम आशस्त्रुष्ते समपवेशंचक्रु तेह यथा एव ये इदम बहिष्पवन सर्वदा सर्वदर्पति ये ऋषियों के सामने बहिष्पवमस्त्रे कर्म करते समय स्तुति करते समय उदाहतालोक सब ल करके एक दु, दु, के पीछे दोनों दूसरा रह करके आगे के चलेगा पीछे उसके कपड़ा पत्र कपड़े के कहीं थोड़ा हाथ को पकड़ेगा इधर एक हाथ ऐसे करके दूसरे को स्पर्श करके पकड़ करके चल कर स्तुति कर कर चलेंगे उसमें जो कपड़ा पकड़ करके का यहाँ हाथ रखते हैं हाथ छूट जाएगा तो प्राश्चित तो करना पड़ेगा ऐसा सब विधान है लेकिन ऐसा जो तो एक के पीछे लग करके परस्पर को स्पर्श करके जिस प्रकार स्तुति करते हैं इसी प्रकार कुत्ता भी एक आगे चलता है उसके पीछे दूसरे उसको पुछ को पकड़ा और उसके किससे उसके पुछ को पकड़ा ऐसे एक के पीछे दूसरे पकड़ करके कुत्ते लोग चले जैसे इस स्तोषण करते इस पर प्रकार इम सर इति एवं आ शश्रपु इसी प्रकार सो चलने लगे और देह समुपष्य समय को बैठ करके फिर बाद में हिमचक्र हो हिंकारा किया सामकंकार हिंकार उच्चाणक्य के उच्चाणक्य आगे कहते है? ओ मद पीवा मो, मो दरुण प्रजापति सबता हद अन्नपते अन्नमीहा हूमी ओम ओम पुलता तीन दिया है तो तीन मात्रा बोलना जहाँ दो है दो मात्रा ऐसी करने के लिए चिन्ह दिया है वो बोलते क्या ज़्यादा शब्द नहीं है तो खाली मिला करके लंबा करने से अधिक हो गया ओम अदामो पहले ओम अदामो उसके आगे गए पीबाम ओम अदाम ओम पीबा ओम देवो वरुण प्रजापति सवित अन्नम आहार आहरद अन्नपते अन्नमिह आहार आहार ओम ओम मदा ओम अदा ओम अदामा ओम, ओम कह अदाम पिवाम ओम कह करके परमात्मा करके अदा पिबा ओम ऐसे करके संबोधन करते हैं जगत के प्रकाश करने वाले देव है परमात्मा वही परमात्मा है प्रजापति ही का ये सूर्य के लिए कहते हैं वो द्यो तो सब प्रकाश करते हैं वर्षा करके सबके प्रकाश वर्षा करते हैं जगत की ऐसे वरुण हो गया वरुण दिया है सूर्य को कहते हैं क्योंकि वर्षा करते सब को इसलिए सूर्य को वरुण कहते कर दिया यहाँ जो वर्णन शब्द है सूर्य के लिए प्रजापति प्रजा का पालन करने से सूर्य को प्रजापति कहते हैं सविता है सूर्य भगवान सबको को प्रसव करने वाले इस करके यह आहरत अन्नपते अन्न, अन्न में आहर अन्न हमको प्राप्त कराई अन्नपति कह करके हमारे लिए अन्न आदि दीजिए अन्न दीजिए वो तो हम भोजन खाना पीना खाना खाना खान, चाहते पीना चाहते इसके बिना ये अन्न नहीं होता है सूर्य के बिना तो उनको अन्नपति कहते अन्नम अस्मभ्य यह आहर आह बार बार कहते हमारे लिए अन्न दो दीजिए <coughs> ये शाम के भक्ति भाग विषय की उपासना शाम संबंधी है ये कह करके अभी कुछ और उपासना कहेंगे शाम के श्याम में कुछ ऐसे शब्द पाठ किया जाता है उसको कहते स्तोभ अल्पाक्षरम असंदम सारवद विश्वत मुखम अस्तुभम अन्वध्यम चूत्रम शूत्रविदु विदु अस्तुभम स्तूभ होता अनर्थक शब्द श्याम गान करते समय ऐसा कुछ शब्द आता है गान किया जाता है उसका कोई अर्थ नहीं है तो ये स्तोभ अक्षर है तद विषय उपासना भी कहेंगे अयम वाव लोक हाउकारो वायुर्यकार चंद्रमा अथ कार आत्मी हकारो अग्निरीकारः ये कुछ तो है अनर्थ का शब्द गान जैसे पहला आया था हाबू हाबू अर्थ तो कुछ नहीं है विस्मय होकर के आश्चर्य होकर बोलते हैं इसी प्रकार स्वा सदा आदि पट आदि कुछ शब्द आता है सूत्र में ऐसे शब्द रखना नहीं चाहिए अस्तोभम अविद्यमान स्तोभम यस्मिन जिन्हें स्तोभ अनर्थ का शब्द नहीं हो अविद्यमान स्तोभो यस्मिन सूत्र तस्त्रम अस्तोभम स्तोभ रहित अनर्थक का शब्द रहित सूत्र होना चाहिए शाम करते समय कुछ अनर्थ का शब्द होता है गान करने के लिए जिसका कोई अर्थ नहीं तो इसमें कैसे अय भावलोक हाउकार हाऊ नाम कह के शब्द है रथंतर नामक साम में है हाउ हाऊ कार शब्द वर्णात्कार वर्ण कहने के लिए जैसे अकार इकार कहते हैं कार कहते हाउ एक शब्द है ये हाऊ शब्द में लोक दृष्टि करें इस लोक दृष्टि करके उसकी उपासना करें वायुर हाई कार एक हाई अनर्थ का शब्द है वायु संबंधी तो वायु दृष्टि से उपासना करें चंद्रमा अथकार अथ अर्थ शब्द अनंत अनंतरादि बहुत तो अर्थ है किंतु यहाँ अर्थ शब्द स्तोभ है अनथ शब्द सामगान के तम कहीं बोलते हैं तो चंद्र दृष्टि करके उपासना करें आत्मा यह कार चंद्रदृष्टिया अथकार की उपासना आत्मा दृष्टा यह कार्य की उपासना यह एक स्तोभ आत्मा दृष्टि से थकर आत्मा यह कार यह तो ये आत्मा शब्द से सामान्य आत्मा है यह स्तोम में आत्म दृष्टि करके उपासना करें तो ये अग्निर् कार हो ई कार एक अनथ का शब्द कहीं ये आता है उसमें अग्नि दृष्टि करके उपासना करें ये सब शाम के अवयव में जिस प्रकार लोक दृष्टि होती है इसी प्रकार अनर्थक शब्द में ये सो चंद्र दृष्टि से अग्नि दृष्टि से लोक दृष्टि से उपासना करें आदित्य ऊकारो निहव एकारो विश्व देवा औहैकार प्रजापतिर्ंकार प्राण या वाग विराट आदित्य नाम का उ उतोभ में आदित्य दृष्टि करके उपासना करें एकार ए वर्ण में निहव दृष्टि देवता कार विश्वदेवा औ होई कहीं शब्द या अर्थ तो कुछ नहीं है अनर्थक तो शब्द स्वयं विश्वदेव दृष्टि कर उपासना कै हिंकार में प्रजापति दृष्टि कैंकार प्राण स्वरो स्वर हे ओंकार से प्राण दृष्टि अन्नम या वाघ विराट जो आ, आ, उस, प्रजापति हिंकार हिंकार हो गया प्राण स्वर स्वर नाम का स्तोभ है उसमें प्राण दृष्टि करें प्राण कहते हेतु अनुसे जो है, अन्न है अन्नं या नाम का स्तोभ है उसमें अन्न दृष्टि करें अन्नं या प्राण स्वर हो गया अन्नं या या कि अनर्थ का शब्द या शब्द है अन्यत्र या आगछति या गति या स्त्रिंग शब्द यत् वो अलग है या यहाँ नामक अनर्थ का शब्द उसमें अन्न दृष्टि करे अन्न उसके बाद वाघ नामक स्तोभ है वाघ नामक स्तोभ है वो विराट दृष्टि करे उपासना करें ये वैराज्य का साम है ये सब स्तोभ है अलग अलग साम में अलग अलग स्तोभ है अनित्रोदश स्तोभ संचरो अनिरुत्त तो कहा गया अनिरुत्त तो अव्यक्त है इस प्रकार जिसका निर्वचन नहीं होता है अनिर्ुत्त तो हो गया तो इतर संचर विकल्प विकल्प होता है ये हो कौन है त्रयोदश स्तूभ त्रयोद, त्रयोद तेरह बार हो गए तिरुवा है तो कौन है हुकार होंग होम एक स्तूभ तो है इसको संचर कहते विभिन्न प्रकार विकल्प होता है कि क्योंकि निर्वचन स्पष्ट नहीं होता वो क्या है क्या है स्पष्ट नहीं होने कारण उसको संचर कहते त्रयोदश स्तोभ तिरवाँ स्तोभ है हूँ ऐसा है उसमें अव्यक्त है तो अनिरुत त्रयोदश संचर होंकार ये त्रयोदशवा स्तूभ होंकार अव्यक्त है इसलिए अनिरुत विषय से इसमें उपासना करना है दुग्धे अस्म वाग दो यो वाचो दोह अन्न वन्नावती दो एकताम एवं सामनापनिषद उपनिषदं दुग्धे अस्म वाक वाक उसके लिए फल देती है कौन क्या फल है यो वाचो दोहम वा, दो, दो है कर्म <coughs> क्या करता है दोह वाचो दोह वाक् जो वाग है करता है वाग वाघ दुख दे वाग उसको फल देती है फल है दोहम दोह क्या है यो वाचो दोहो वाच का वाह का जो सारे है का जो सारे फल अक्षर उपासना करेंगे इसे फल मिलता है तो सामान्य रूप से जो फल पहले कहा था सर रूप जो वाग फल देता है जो फल है विभिन्न उपासना करने पर कुछ फल है जो फल सामने पहले कह दिया इसमें एक एक एक फल कहते समस्त विषय उपासना करने के लिए अवय में कुछ कुछ फल आ गया फल क्या है अन्नवान अन्नाद भवती येताम एवं साम नाम उपनिषद वेद स्वयं अन्नवान होता है अन्न अधिक प्राप्त करता है अन्नाद का दीप्ताग्नि अधिक भोजन करके पचा लेता है जो इसी प्रकार श्याम उपनिषद रहस्य है इसको जानता है या उपनिषद का तो रहस्य है सही तो उपनिषद औपम्य उपनिषद जैसे रहस्य है ये उपासना रहस्य है इसको जो जानता है ये फल प्राप्त करता है अभी ओम इत अक्षर उपासना शाम के अवयव विषय उपासना भी बहुत फल कहा गया स्तोभ अक्षर के उपासना भी कह गई अभी संपूर्ण साम में उपासना करना साम से को उपासना है ओं समय खलु सामनो उपासना साधु यत खलु साधु तत सामे त्याज्य यदा साधु तद सामे समस्त सामनो उपासना संपूर्ण साम का उपासना साधु है उत्कृष्ट है श्याम का उपासना तो सम, सब पूरा साम में साम में साधु दृष्टि विधान करना है समस्त सामना उपासना साधु कहेंगे तो पहले जो अवयव उपासना कही गई उसकी निंदा करने के लिए नहीं वो साधु दृष्टि से समस्त शाम की उपासना दृष्टि करना साधु दृष्टि करके उपासना करने के लिए कहा गया यत्खल साधु तत्साम तो आशिक्षति लोक में साधु कर्म कुछ होता है तो कते साधु साधु श्याम श्याम जब साधु है उसको साम कहते हैं साधु इतिहास है जो कल साधु है उसको साम कहते हैं और तो तदसाम जो साधु है विपरीत है कद्याम ऐसे लोक में कहते हैं साधु हे अच्छा कार्य है अनिंदित है कते श्याम या निंदित कत असाम हे असाधु को तदुता प्याहु सामने इनम उपागाति साधुन एनम उपागात्य व तदाहुर् असामनेनम उपागा साधुन ऐनम उपागा ददाहु ऐसे लोक में सिस्टरों कहते हैं सामना ऐनम उपागा सामना एनम उपाघात श्याम एन इस राजा आदि के पात्र कोई गया तो सामना का अर्थ साधुना ऐनम उपाघात साधु स्वभाव से साधु उद्देश्य से ठीक उद्देश्य से गया एनम उपाघात ये लोक में कहते हैं क्योंकि राजा के पास कोई जाता है राजा किसको बुलाते हैं तो डरते हैं लोग राजा बुलाते कि सुदंड देंगे मरणा दंड तो मुख से निकल गया तो तिरचा तो इसलिए कोई जाता है तो कहते हैं न साधु ना एनमोपाघात ये साधु सामना गया अर्थात बंधन आदि कोई नहीं है इसको बुलाते है, कुछ पुरस्कार मिलता है तो सामना एनमोपाघात ऐसा कहते हैं और जब कोई बांध करके उसको लेते हैं तो कहते असाम तो नायनमोपाघात राजा के पास असामना का तो असाधुना असाधु कर्म को उसे चोरादि क्या उसको लेकर के बांध कर लेते हैं तो लोग कहते हैं असाम नायनमोपाघात उसका अर्थ तो असाधुना असाधु स्वभाव से राजा के पास गया अर्थात तो साधु के लिए श्याम शब्द प्रयोग किया जाता है इसलिए समस्त शाम में साधु दृष्टि करके उपासना करें अथोताप तो प्याहु शाम यद साधु भवति साधु बतेत्यव तदाहु र सा मनो बते यद साधु असाधु तदाहु तदाहू श्यामोबत वह अनुकंपा करते हुए कहते श्याम अनुबत अच्छा हुआ इसे कहते यद साधु भवति जब अच्छा होता है तो श्यामुआ हमारे लिए अच्छा हुआ साधु बतैते वो ये कहते हैं असाम बत कभी कहते असाधु हुआ तो यद असाधु बती यदि असाधु कुछ नि... अनिष्ट कुछ होता है अच्छा नहीं हुआ असाम हुआ श्याम नहीं हुआ तो असाधु बत ऐसे वो कहते असाधु विपरीत कुछ होता है तो असाम कहते देते उचित कुछ इष्ट हो गया श्याम अच्छा हुआ अच्छा ये लोग अच्छा हुआ श्याम हुआ बहुत अच्छा हुआ स एक विद्वान साधु सामितु अभ्यासो अभ्यासोह यदेनम साधुवधर्मा आचगछे उपचर मेंयु य एक तद्वान शाम को इस प्रकार जान करके साधु साम तोस्ते शाम की उपासना है, चिंतन हे साधु दृष्टि से तो उपासना का फल है अभ्यास अभ्यासशीघ्र हीनम साधवधर्मा आ गेयु आचगछेयु सब बीच में आ गया व्यवहितताश्च आ गच्छे हुए च आ जाते हैं और उपनमे आ जाएंगे साधु धर्म क्या है जो शास्त्र श्रुति स्मृति अविरुद्ध धर्म उसको उपासक के प्राप्त हो जाएंगे और उपगछे वो केवल आते नहीं उसके भोग्यत्व न उपस्थित हो जाते हैं जो शास्त्र विरुद्ध नहीं हो अविरुद्ध ऐसे वस्तु तो उसको प्राप्त हो जाते हैं लोकेशु पंचविध सामोपासी पृथिवींकार अग्नि प्रस्ताव मुद्गी आदि प्रतिहारो दौर्निधनम ऊर्धु ये पंचवध साम की उपासना साम के पांचअवय पांच अवयव पांच वाला अवयव को भाग कहते हैं से भजधत्से करें तो भाग बनेगा भजता से त्रियां तीन से तीन करें तो क्या बनेगा भक्ति भक्ति भाग दोनों पर्यावाचक है तो यहाँ यहाँ भक्ति भक्ति ईश्वर की भक्ति जो कह तो अलग है वही भी भजन है भजनम भक्ति यहाँ भाग भक्ति साम में पांच भाग वाले साम को पांच भक्ति कम श्याम पंचभक्ति का पाँच भाग वाले पंचभक्ति का श्याम पाँच भाग वाले श्याम है तो पाँच क्या है इसमें दिया लोके पंचविधम साम उपासिता साम की उपासना है लोकेशु सप्तमें अंत है अर्थ शब्दवता लोक में श्याम उपासना लोक में नहीं लोकेशु का अथ श्याम में लोक की उपासना करें लोक दृष्टि से लोक की नहीं लोक दृष्टि से श्याम की उपासना उपास्य है श्याम किन्तु लोक दृष्टि करके उसमें लोक चिंतन करें दृष्टि अलग अलग दृष्टि से साम का उपासना लोक दृष्टि से साम का उपासना किस प्रकार उपासना करना पहले प्रथम साम का प्रथम भाग है हिंकार उसमें पृथ्वी दृष्टि करे जब हिंकार होता है पृथ्वी दृष्टि करना उसके बाद अग्नि प्रस्ताव द्वितीय भाग है अग्नि प्रस्ताव उसमें अग्नि दृष्टि करके उपासना करें साम का मध्यम भाग उद्गित उसमें अंतरिक्ष दृष्टि करे आकाश उपा, उपासना करे और चतुर्थ अवय है प्रतिहार उसमें आदित्य सूर्य दृष्टि करे निधने है पंचम अवय शाम का उसे द्यौ दृष्टि करे स्वर्ग दृष्टि करे इसमें ऐसे अलग दृष्टि करके उपासना करना है तो हिंकार पृथ्वी कहा पहले हिंकार पृथ्वी है पृथ्वी दृष्टि करके उपासना करे प्रस्ताव भक्ति भाग और उद्गिता दृष्टि से उपासनासना करना अंतरिक्ष दृष्टि से उपासना उद्घित अंतरिक्ष वो सामान्य कुछ कुछ बता दिया और प्रतिहार में उपासना आदित्य दृष्टि करके निधन के उपासना द्यो दृष्टि से निधने निधन है देव में सब कुछ ऊर्धेशु ऊपर अथा वृत्तेशु देवर्िंकार आदित्य प्रस्ताव अंतरिषम उद्गीत हो अग्नि प्रतिहार पृथ्वी निधानम् आब्र तेसु निश्चय म जैसे नीचे से ऊपर गए पृथ्वी से स्वर्ग तक वापस आएंगे सीढ़ी में चढ़ते हैं एक दो तीन चार दस कदम जाकर ऊपर पहुंच गए वापस आएंगे तो पहला किसमें पद पाद रखेंगे दसवां या प्रथम नहीं दसवा जाते समय प्रथम द्वितीय तृतीय वापस आते वहाँ से आएंगे अभी वहाँ से जो आपस आते हैं पहला कौन होगा देव देउर हिंकार हिंकार हो गया देव पहले पृथ्वी हिंकार अभी आपस आते समय हिंकार शाम का प्रथम भाग हिंकार हिंका माने हिंकार में स्वर्ग दृष्टि करे उपासना करें दूसरा भाग प्रस्ताव में आदित्य दृष्टि करें और तृतीय भाग हो गया उद्गित अंतरिक्ष दृष्टि करें जाते समय उद्गित तृतीय था आते समय क्या होगा वही तृतीय ही होगा पाँच अंतरिक्ष दृष्टि अग्नि ही प्रतिहार प्रतिहार में अग्निदृष्टि करे और निधन में पृथ्वी दृष्टि करें निधन श्याम के अवयव का नाम है निधन उसे पृथ्वी दृष्टि करके उपासना करे। उपासना करने से उसका फल कहते हैं कल्पन तिहास में लोका ऊर्ध्श्च आवृताश्च ये एक तदम विद्वां लोकेशु पंचविधम श्याम उपास प्रकार श्याम लोक दृष्टि करके जो उपासना करता है कल्पन्ते समर्थ होते उसके प्राप्त हो जाते हैं ऊर्ध्श्च आवृता से भोग्युपस्थित होते इसे पृथ्वी लोक उसके भोग्य हो जाते हैं लोक संबंधी भोग प्राप्त करता है वृष्टौ पंचविध सा मुत पूर्वा हिंकारो मेघो जायते स प्रस्ताव वर्षति स उद्गी विद्युतते तनयति स प्रतिहार उदृहना तनिधनम अभी वि में पांच प्रकार शाम उपासना लोक के बाद पहले लोक में शाम उपासना उसके बाद वृष्टि में जिस प्रकार साम की उपासना लोक दृष्टि से कही गई इस प्रकार वृष्टि दृष्टि से साम की उपासना क्योंकि वृष्टि के कारण लोक की स्थिति होती है पहला साम उपासना करने के लिए हिंकार साम का प्रथम अवयव में पूर्व बात दृष्टि करे पहले वायु चलता है वृष्टि के पहले दूसरा भाग है प्रस्ताव उसमें मेघ उत्पन्न होता है मेघ दृष्टि करें पहले मेघ तैयार होता है आगे ये प्रस्ताव मेघ तैयार होने के बाद वृष्टि होगी वर्षति सउ उद्गित जो उद्गित में वृष्टि दृष्टि करे उद्गित श्रेष्ठ है वृष्टि भी श्रेष्ठ वृष्टि का पहले पुरोवात तो हुआ फिर मेघ बना फिर वृष्टि हुई तो मुख्यतः वृष्टि है विद्युत तनयत स प्रतिहार विद्युत तो चमकती है और तन मेघ गर्जन होता है इसको कहते प्रतिहार प्रतिहार इधर उधर चल जाता है मेघ गर्जन करके दिखता है विद्युत मार करके उद्घाती तनिधन समाप्त होने पर तो वृष्टि समाप्त हो गई ग्रहण कर लेते सब आगे बादल ऊपर हो गया उसका निधन भाग में ऐसे उद्ग्रहण्र दृष्टि करे वर्षति भ्रिष्टी, भ्रिष्टी में वर्षयति ह य एक विद्वान बृष्टु पंचविध श्याम उपास वृष्टि साम वृष्टि में पांच प्रकार साम श्याम की उपासना वृष्टि में पांच प्रकार ऐसे भाग करके पंचविध साम उपासना करे तो वर्षति हस्मयी उसके लिए वृष्टि होती इच्छा से और वर्षयती ह एकदेव विद्वान वृष्टि में पांच प्रकार साम उपासना करता है इच्छा से वृष्टि कर देता है बादल नहीं होने पर भी वृष्टि कर देता है ये अभी भी फलोदी के लोग जो स्वयं उपस्थित थे बड़े महाराज यहाँ के विष्णु देवानंदी के महाराज वहाँ चातुर्मास से करते थे कभी कभी एक साल रह गए थे अधिक समय रह जाते थे तो एक बार ऐसे वहाँ वर्षा नहीं होती थी कितने साल से वर्षा नहीं होती लोगों ने कहा तो वृष्टि करने के लिए प्रार्थना की तो ऐसे उन्होंने क्या किया तो इसे मानते हैं कि ये हो सकता है ये क्या होगा ये शाम उपासना करके उनके कारण पहले उपासना की होगी उनके पास सामर्थ्य था या उस समय से चिंतन किया वस्तुतः तो बादल मेघ कुछ नहीं था कर्म बहुत कराए सब लोगों को प्रसाद पाने के लिए हुआ और प्रसाद के बाद सबको भमहर ने कहा जल्दी चले जाओ वर्षा जोर बहुत वर्षा होने वाली है को है, कहीं कुछ बादल नहीं दिखता है सब लोग माने माने हंसते हैं थोड़ा सा ही बादल कहीं नहीं वर्षा हो जाएगी कहीं तो कैसे स्वीकार करेंगे पूरा साप है कहते बहुत वर्षा होने वाली है तो लोग महाराज जी कहते करे दौड़ कर गए रास्ता में एक स्थान में अन्य समय तो पता नहीं चलता है नाला करके वो कहते ये नाला नदी है और जो नदी पानी इतने आ गया वर्षा इतने हो गई पानी कहते बहुत वर्षा हो गई थोड़े समय में कहाँ से बादल होकर के बहुत वर्षा होगी लोग जो उस समय उपस्थित देश के लोग को मिले हमको कहते इतने वर्षा हो गई तो रास्ता पार कर नहीं आकर नदी देखा इसमें पानी भर गया उसको हम जब देखते हैं नदी कहाँ ये नदी पता नहीं चलता नदी करके सूखा है रहता तो बोले यहाँ पानी हो तो बहुत पानी जब आता है वर्षा में कभी कभी बहुत पानी चलता है तो ऐसे ऐसे जो उपासना करता है अपनी इच्छा से मेघ नहीं होने परेगी असत्याम वृष्ट हो भगवान भाष्यकार कहते वृष्टि बादल नहीं होने पर भी इच्छा से वृष्टि कर सकता है ऐसे उपासना का फल है जब एकाग्र होकर कोई उपासना करता है तन्मय होकर के श्रद्धा के साथ तत्पर होकर के तो फल अवश्य मिलता है सर्वा सब सुपंच विधम सामु उपासित मेघो य संपल्लबते स हीकारो यदर्षति सस्तावो प्राच्य संदते स यहातीचय सीहार समुद्र निधन सर्वासुपु जल में पांच प्रकार साम उपाससना तो जलदृष्टि से सामकी उपासना मेघो युत संपल्लते स हिंकार हिंकार में संप्लते घनिभाव एक होता मेघ उसी दृष्टि से उपासना करें सहिंकार प्रस्ताव जब वर्षा होती प्रस्ताव में बृष्टि दृष्टि करे उपासना करें यह प्राच्य संदते उद्घित उद्गित की उपासना करना प्राच्य संद पूर्व दिशा में बहने वाले नदी जैसे दृष्टि करे के उपासना करें यह प्रतीक्ष प्रतिहार प्रतिहार भाग में पश्चिम दिशा में जाले में नदी दृष्टि करके चिंतन करे समुद्र निधनम शाम के पंचम भाग है निधन उसमें समुद्र दृष्टि करके उपासना करें नाप्स प्रे प्रईप्यपन भवती ये तदेव विद्वान्वस पंचविधम साम उपास न अप्स प्रईति जल में उपासक जल में मरता नहीं कहीं कहीं आता है अप्रति समाधान व्याधे जल प्र जल प्रवेश साधु के लिए कहा गया कोई रोग अत्यंत तो हो गया यदि उसका समाधान कोई चिकित्सा नहीं है तो जल में प्रवेश करके शरीर छोड़ दे कोई प्रतिकार नहीं हो तो, तो अभी उपासना यदि पहले करता है रागे कहीं से शरीर त्याग करने का अच्छा हो तो क्या होगा मरेगा नहीं इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं ने क्षति चाहेगा तो मरेगा यदि नहीं चाहता है जल में नहीं मरेगा जल में डूब करके मर जाते हैं यदि डूब गया जल में मरेगा नहीं यदि चाहेगा तो मर सकता है उपासक नहीं चाहेगा तो नहीं मरेगा और अन्य लोग नहीं चाहने पर भी मरते हैं ये अपसुमानुभति जल वाला हो जाता है जल प्राप्त पर्याप्त प्राप्त करेगा जो विद्वान सब जल में पांच प्रकार साम करता है ऋतुसु पंच पंचविधम सामोपासित वसंतो हिंकारो ग्रीष्म प्रस्तावो वर्षा उद्घित शरत प्रतिहारो हेमंतो निधनम पांच प्रकार शाम है ऋतु दृष्टि से उपासना करें क्योंकि ऋतु वर्षा होने पर वर्षा के कारण ऋतु होती है ऋतु तो हींका के अनुसार वर्षा है बसंतो हिंकार हिंकार में बसंत दृष्टि बसंत दृष्टि ऋतु की दृष्टि करें प्रस्थाव में ग्रीष्म दृष्टि है प्रस्ताव प्रारंभ होता वर्षा होगी उदगीता में वर्षा दृष्टि करें प्रधान है और प्रतिहार में शरत ऋतु दृष्टि करे तो उसमें कहता है रागीना नाम मृतान ना, प्रतिहरना शरत ऋतु में सीतमें रागी मर जाते हैं और निधन में हेमंत दृष्टि करें प्राणियों को वायु रहित स्थान में मर जाते हैं तो हेमंत ऋतु में वायु कम होता है तो निधन में हेमंत दृष्टि करें पाँच यहाँ शीत हेमंत के एक करके कल्पन्ते में ऋतव रितुमान भवती ये तब विद्वान ऋतुसु पंचविधम साम उपास अस्मे ऋतव कल्पन्ते इस उपासक के लिए व्यवस्था के अनुसार भोग्य होकर के उपस्थित तो होते हैं ऋतुमान भवती ऋतु में ऋतु संबंधी भोगों से संपन्न होता है ऋतुमान भवती का जिस ऋतु से जो भोग हो भोग उसको प्राप्त होते हैं देवम विद्वान यहत विद्वान्तुष् पंचवधपासस एस जो उपाससक सासन उपास करता ऋतु पंच पंचवध पशुषु पंचवध सामुपासीताजाकारोय अवय अवय प्रस्ताव गाव उदीत स्वाह प्रतिहार पुषो निधन पांच प्रकार साम पशु में पशु दृष्टिश कर उपासी अजा हिंकार हिंकार मे अज अज्जा वक्र दृष्टि करें प्रस्ताव अवय अवय प्रस्ताव में अवभेद दृष्टि करें उदीथा में गो दृष्टि करें प्रत्यारे में अश्व दृष्टि करें और निधन में पुरुष दृष्टि करें पुरुष पूर्श है पुरुषाश है पशु है तो पशु पांच प्रकार पशु दृष्टि दृष्टिकोण से पुरुष भी पशु में आ गया <coughs> इसलिए तो भगवान पशुपति होते हैं पशु नाम भविहा पशव पशुमनती एक विद्वान् पशुषु पंचवधाम अस्य पशव पशु उसको प्राप्त होते पशुमन होता है यथेष पशु पर्याप्त होते हैं जो इस प्रकार पशु में पांच प्रकार सामुपासना करता है प्राणेशु पंचवधसासी प्राणोिंकारो वाग प्रस्तावचुरुद्गी श्रोत्र प्रतिहारो मनो निधन परोवर्यांशी वेतानी पाँच प्राण में पांच प्रकार श्याम परोवर्यस्वगुण विशिष्ट साम परोवर्यस्वुण वाले प्राणदृष्टि से सामिक उपासना प्राण प्राणिक दृष्टि से सामिक उपासना है प्राण के से परोवर्यस्थगुण परोवर्यस्तो परम पर उत्तरो है उत्तरो उत्कृष्ट है ऐसे गुण वाले प्राण दृष्टि से स्वामी की उपासना है हिंकार में प्राण दृष्टि करें, प्रस्ताव में वाक दृष्टि करें, उद्गीत में चक्षु दृष्टि करें, प्रतिहार में श्रोत्र दृष्टि करें और निधन में मनो मनोदृष्टि करें। परोवरियान शिवा एतानी ये पर पर उत्कृष्ट उत्कृष्ट है पहले प्राण प्राण के द्वारा वाक उच्चारण करेगी वाग्यवते चक्षुष दर्शन होगा शुत्र श्रवण होगा मन में सौकश थी होते निधन इसी प्रकार पर उत्कृष्ट पर हाचवर्यशो ह हा लोकांज यह एक तेव विद्वान्न प्राणेशु पंचवध परोवरी सामुपास्तु पंच विधाय अरोवर्य पर उतरोत्कृष्टफल मिलेगा परोवरिय से उत्कृष्ट लोगों को जीत लेता है जो इस प्रकार विद्वान प्राण में पंच प्रकार परोवरियव गुण विशिष्ट शाम दृष्टि से प्राण दृष्टि से शाम की उपासना करेगा इति तो पंचविध से इस यहाँ यहाँ तहा तक हो तो गया पंचविध से इति तो पंचविध ये तो पंच पांच विध पांच भक्ति का शाम उपासना कहेगी अभी कहेंगे सप्तम सात भक्ति वाले साम अथ सप्त वाचि सप्त सामुपासी यत्किंच वाच हुमिति स हींकारो ये स प्रस्तावो यदेति स आदि यदु उदीति स उद्गि यती यत स प्रतिहारो यदुपेतिपद्रवो यीति तधन सात प्रकार साम उपासना सात प्रकार साम में साप्त के साम में उपासना करना वाची सप्तविधम वाग दृष्टि करके साम की उपासना है यकिन वाच होमती शब्द में होम शब्द जहाँ मिला सहिंकारो साम का प्रथम भाग हिंकार हिंकार की उपासना शब्द में होम इसे दृष्टि करके शब्द दृष्टि से साम का उपासना वाह के शब्द पहला शब्द हो गया होम हिंकार है शाम का प्रथम भाग उसमें हकार है तो होम शब्द दृष्टि से हिंकार की दृष्टि है और प्रस्ताविक उपासना करे प्रदृष्टि से शब्द में कहीं शब्द मिला उसी प्रदृष्टि से प्रस्ताव भाग की उपासना है दोनों में प्रसमान है यद आ इति स आदि शाम के अवयव साप्त भक्तिक में पाँच भक्तिक की अपेक्षा सात भाग में पाँच तह और दो अधिक है एक आदि और एक उपद्रव पहले पांच था हिंकार प्रस्ताव उद्घित प्रतिहार निधनम पाँच इसमें एक आदि आ गया प्रस्ताव के बाद आदि आ गया यद आती सो आदि आदि भाग साम में आ ऐसे शब्द दृष्टि करके उपासना करें दोनों में आ है यह तो उदितिश उद्गी था। और यह उद्गित साप्तः होते में उद्गित हो गया पंचम चतुर्थ चतुर्थ इसके पहले तीन हो गया चार आगे तीन ठीक है उद्गित बीच में पहले तीन आगे तीन तीन तीन छह बीच में चतुर्थ है पहले तृतीय था अभी चतुर्थ हो गया वे के आदि आ गया उद्गित हो गया चतुर्थ आगे उपद्रव आएगा उपद्रव प्रतीति सब प्रतिहार उसके बाद उपद्रव उपद्रव हो जाएगा षष्ट निधान है यद उदिति स उद्गित यद प्रतीति स प्रतिहार प्रतिहार में प्रतिशब्द दृष्टि करके उपासना यद उपति स उपद्रव उपद्रव नाम का साम के शाम के भाग है ये ष्ठ है उसमें क्या दृष्टि करना उपशब्द शब्द में कहीं उप मिला ऐसे उपदृष्टि करके उपशब्द वा के दृष्टि करके उपद्रम नाम का शाम वाह की उपासना यानि इति त निधनम निधन शाम के अवयव अंतिम भागे है उसमें निशब्द की दृष्टि करके उपासना करी ये भाग दृष्टि से साम की उपासना निशब्द कहीं मिला उपसर्ग नि है अव्य है तो निश्द की दृष्टि करके निधन की उपासना इस उपासना जो निरंतर करेगा श्याम गान करते हैं शाम भाग्य में ऐसे शब्द दृष्टि करके ऐसे लोक दृष्टि करके शाम भाग का चिंतन शाम गान करते हैं उसमें ऐसे चिंतन करना है कर्म करते समय मंत्र बोलते मंत्र में कुछ चिंतन कुछ देवता ध्यान शाम में ऐसे भाग्य में उपासना अलग अलग भाग में अलग अलग दृष्टि करके चिंतन ये दृष्टि होता है अन्य दृष्टि से अन्य उपासना इसको कहते हैं अध्यास आरोप करते हैं एक में अन्य का आरोप करके चिंतन उपास करते हैं सामान्य सामनाधिकरण में एक अध्यास नाम का सामान्य समाधिकरण है चार प्रकार सामान्य सामान है अध्यास मुख्य बाध और एक होता है विशेषण आरोप होता है ये जितने आरोप है अध्यास कहते हैं एक में दूसरे का आरोप करते हैं तो ओम ये उद्गित उपासित ओम उद्गी तो उद्गीत में ओंकार का आरोप करे इसका नाम अभ्यास दोनों समनाधिकरण प्रथमांत है और मुख्य समानाधिकरण बताया था द्विजोत्तम ब्राह्मण है ये मुख्य समाधिकरण जब ब्राह्मण है ये में श्रेष्ठ है द्विजय में श्रेष्ठ ब्राह्मण है और एक होता है बाध सामनाधिकण सर्व ब्रह्म सर्वना किंतु ब्रह्म है सर्पो रज्जु सर्प नहीं किंतु रज्जु है ये बाध सामनाधिगण अरे कि विशेषण होता है नीलम उत्पलम रक्तो घट नीलम विशेषण उत्पल कमल का ये विशेषण ये विचार समानधिकरण होता है तो मुख्य समझने के लिए एक मुख्य समानाधिकरण दोनों ही बराबर रहेंगे दोनों अर्थ एक है अरे बाद समानाधिकरण में एक का निषेध होता है अन्य का विधान होता है सर्पो का था सर्प नहीं किंतु रज्जु है वासुदेव सर्वम का था सर्व नहीं किंतु वासुदेव है सर्वना किंतु ब्रह्म हे तो यह अध्यास नामक समानकरण इसे उपासना करने के लिए अन्य में अन्य दृष्टि करके उपासना करना है तस्वीन तदबुद्धि अध्यास तद्भिन्न में तद्दुद्धि ये इसमें इसे उपासना करने के लिए साम में अन्य लोकादि की दृष्टि है वाघ दृष्टि करके उपासना दुग्ध अस्मे वाघ दोहम यो वाचो दोहो अन्नवान अन्नादोवती यह तद एवं विद्वान वाची सप्तविधम सामोपास दुग्धे अशम वा वाघ जो उपासना करता है वाघ उपास्य उसके लिए अदुग्धे फल देती है दोहम फल है क्या फल है यो वाचो दोहो वाघ का जो सार है फल है अन्नवान अनाद भवती अन्नवान प्रभुत्व अन्न वाला अधिक अन्न वाला होता है और अन्नाद का तो अन्न अतीत अन्न अन्ना खाने वाला क्या दीप्ताग्नि अन्न तु खाते हैं दीप्त प्रज्ज्वलित अग्निवाला होता है जो एक तुम विद्वान्चि सप्त सामुपास्ते वाग दृष्टि करके सात प्रकार श्याम की उपासना करता है अथ खल्लम आदि सप्त सामुपासी सर्वद साम माम प्रतीति सर्वे नमस्तेन साम सर्वे न समस्ते न साम अमम आदित्यम सप्तविधम श्याम उपासित वो जो आदित्य है श्याम अर्थात शाम में आदित्य दृष्टि करके उपासना करे सात प्रकार सात भाग वाले श्याम उसमें सूर्य भगवान दृष्टि करके उपासना करे सूर्य श्याम दृष्टि कैसे करना सर्वदा सम सूर्य हमेशा समान है क्षय बुद्धि वर्जित सबके लिए समान है तेना श्याम इसलिए उसका नाम श्याम हुआ श्याम में आदित्य दृष्टि करना, आदित्य शाम है माम प्रति माम प्रति सर्वे न समह सूर्य भगवान का दर्शन करते हैं सब लाइन होकर खड़े हैं। एक के सामने है तो दूसरे से बाइन लाइन हो जाएगा के समान है जितने दस किलोमीटर पचास किलोमीटर दूर है सूर्योदय होते सामने है सब कहे मेरे प्रति मेरे सामने मेरे सामने सब देखते हैं सब कहते हैं मेरे सामने सिर के ऊपर देखते हैं सबको शरीर के ऊपर मेरे शरीर के ऊपर जितने लोग खड़े है सब हमारे शरीर के ऊपर माम प्रतिमाती सर्वेण सब के साथ समान है इसलिए उसका नाम श्याम हुआ तो श्याम में आदित्य दृष्टि सूर्य भगवान दृष्टि करके उपासना करे तस्मानी सर्वाणी भूतानेतानीति विद्या पुरुदयाथ स हीस् तदस्य पशुओन्नायता हिंकार भाजन नो है त्याम तस् सर्वाणी भूतानी अन्वाया अन्वायातानीति विद्या सारे भूतस्में अन्वयागत अगते सम्पद इमा सर्वाणी भूतानी सभूत से सूर्य में अनुगत सम्पद्धे तस्तः पुरोदया सहिंकार उदयात पुरा उदय होने के लिए जो पूर्व अवस्था हैिंकार हे है। श्याम प्रथम हिंकार में उदय के पूर्व में सूर्य भगवान जिस प्रकार थोड़ा प्रकाश हो गया दर्शन नहीं हुआ ऐसे दृष्टि करके उपासना करे हिंकार है उदय के, के भाग उसमें तदस्य पशु नायता ये जो सूर्य भगवान के रूप है उदय पूर्व अवस्था पशु उसमें अनुगत है सारे भूत इसी सूर्य में अनुगत है सूर्य के जो उदय के पूर्व उसमें पशु उसमें संबद्ध है तस्मात् हिंग कुरंती उदय होने के पहले मनुष्य तो सो जाता है उठता है कभी देर करके किंतु पशु उदय सूर्योदय के पहले जग जाते हैं हेम हम, टिन टूँ सब करते हैं पक्षी भी कवा, का का करता है कवा को कहते कितने देखो किंतु सुबह सबको उठाता है जगाता है उदय होने के पहले पशु पक्षी गंगोत्री में देखा और तीन बजे कहाँ गुफा कहाँ पत्थर है कहां रहता है तीन बजे और ठीक समय पर शब्द करता है हम गंगोत्र थे मैं क्या ये कहाँ से सब महात्मा बताए बोले रोज हमेशा ये ठीक टाइम पर ही शब्द करता है घड़ी देखेंगे घड़ी आगे पीछे हो जाती घड़ी कहीं बंद हो जाती किंतु उनको क्या पता चलता है कैसे भगवान की सृष्टि देखो और ठीक समय पर कों को शब्द करने लगता है फिर महात्मा लोग जगते ही पता चल जाता है पहले घड़ी घड़ी इतने नहीं थी तो लोग इस प्रकार समय निर्णय करते थे सूर्य भगवान को देखकर के चंद्र को देखकर के नक्षत्र को देखकर के उधर रात होने में सुबह होने वाला है उसके पहले कोई नक्षत्र कहाँ दिखते हैं मैंने देखा है लोग सब देखा थे बोले ये देखो आ गया अब देर सूर्य उदय होने वाला है सुबह होने वाला है तो देखाते हैं सब नक्षत्र लोग देखते थे ऐसे बच्चा कोई जन्म तो उसके जन्म कुंडली बनाने के लिए समय कैसे करेंगे वो देखेंगे वो नक्षत्र तो यहाँ दिखता था ज्योतिष को बताएंगे घड़ी और नहीं तो कैसे पता चलेगा तो कहेंगे हो नक्षत्र तो लोग जानते थे कुछ लोग हमेशा देखते हैं तो जानते हैं अभी उसको नहीं घड़ी देखना है तो ध्यान नहीं है तो उसको देख करके नहीं चंद्र वो आपने देखा उस चंद्र चंद्र देखा चंद्र उस समय हो रहे थे अथवा अस्त हो रहे थे अथा सिर के ऊपर था ऐसा था तो तिथि के अनुसार चंद्र किस समय कहाँ रहना है ज्योतिषों को मालूम है हमेशा ही रात को बारह बजे चंद्र कहाँ रहेगा बताओ सिर के पर रहेगा नहीं रोज नहीं रहेगा किस दिन बारह सिर पर रहेगा किस दिन वो किनाए में रहे किस दिन कहाँ रहेगा और ज्योतिष लोग जानते हैं हिसाब करके वैज्ञानिक लोग को लोगो? कोई जानते हैं ज्योतिष लोग को बताते थे आजकल कोई बता सकते हैं तो जो जानते हैं वो बताएंगे कितने देर में उदय होने वाला और कितने समय में किसकी गति कैसा है कितने देर जाना इतने घंटा के बाद कहाँ पहुँचे ये करके हिसाब करके समय निश्चय करके फिर कुंडली बनाते थे ये हिंकार भाग है ये पशु उसमें संबद्ध है इसलिए पशु पक्षी गु प्रातः काल उदय के पहले उठ जाते हैं उठ करके शब्द करते हैं और गो आदि मलमूत्र त्याग करके तो, तो समय प्रातःकाल पशु पक्षी अपने इसे शब्द करते उड़ने के लिए जाने के लिए समय थोड़े प्रकाश होने के बाद होगा कि उसके पहले शब्द करने लग जाते हैं इसलिए प्रस्ताव और संबंधन से तस्मात हिंग हिंकार तद से पशु तस्मात् कुरंती हिंकार भाजन है सामन ये शाम के हिंकार को भाग करने हिंकार में आश्रित है हिंकार जो शब्द है उससे संपद्ध है शाम अथ यथम उदीते स प्रस्तावस्त मनुष्य अन्यायता तस्मा ते प्रस्तुति काम प्रशंसा काम प्रस्ताविनो तमन उदिते उदय होने पर जो प्रथम रूप सूर्य भगवान का स प्रस्ताव प्रस्तावनामक साम भाग में ऐसे उदय होने के बाद सूर्य भगवान का रूप ऐसे चिंतन करके उपासना करे तदस्य मनुष्य अन्यायता जो साम के प्रस्ताव भाग में मनुष्य संपद है तस्माते प्रस्तुति काम प्रस्तुति मीछा करते हैं प्रशंसा मीछा करते प्रशंसा काम काम कुछ आरम्भ करते तो प्रस्तुति प्रस्तुति है स्तुति और प्रशंसा प्रस्तुत प्रारंभ प्रस्तुते प्रकर्ष स्तुति प्रस्तुति और प्रशंसा स्तुति और प्रशंसा में भेद है प्रत्यक्षोत स्तुति है और परोक्ष में प्रशंसा अन्य के सामने उनकी प्रशंसा करते हैं सामने हो तो स्तुति तो लोग को अच्छा अच्छी लगती है स्तुति प्रशंसा सामने कोई अच्छा करता तो वह अच्छा लगता है और पीछे कोई उनके बारे में कहता प्रशंसा करता है सुनने बड़े खुश होते हैं ये मनुष्य क्योंकि ये प्रस्ताव भाज नहीं है तामना शाम के जो प्रस्ताव नामक भाग उसको भजन उसमें आश्रित है मनुष्य इसलिए मनुष्य स्तुति प्रशंसा चाहते तो प्रस्ताव भाग शाम सूर्योदय के बाद जो समय उसमें उसी की दृष्टि प्रस्ताव करे। में करें सांगम बेलायाम स आदिश तथ स वयांशन्वायत्ता तस्मा तान्यंतरिक्ष अनारंभणादात्म परिपतंत आदिभाजीनी हेत से सामन भले में प्रसंग प्रसत कहते पशु पक्षी जग जाते हैं जगत तो जाते हैं किंतु पशु का मुख्य रूप से कहा जो हिंकार अभी सांगम बेलायाम संगम गो किरण रश्मि का संगम है अथवा गो का बसड़ा आदि दूधपान करने के लिए संग वाला में जो सूर्य के भागे थोड़ा सूर्योदय के बाद थोड़ी देर बाद आदि शाम के भाग तृतीय भाग साप्तभक्तिका में तृतीय भागे आदि उसे आदि में ये दृष्टि करे सूर्योदय के थोड़ी देर बाद जो अवस्था है तदसा वयांश इसी भाग में वयांशी पक्षी सब असम्बद्ध है तस्मा तानी अंतरिक्षे आकाश में अनारंभणी आदो आत्मा पहले अनारंभ आरंभन के बिना उड़ने चलते हैं परिपतन इधर उधर सब जाते हैं आदिभाजिनी हेत से सामने के सामने के आदि कोई भजन करने वाले अपने को इधर लेकर के आलम्बन के बिना अपने ही समय आलंबन होकर के उड़ जाते हैं उड़ते इधर उधर जाते हैं अथ यति मध्यम दिने स उद्गित तद स देवास्तमा प्राजापतना उद्गीभाजन सेम अतः साम्रति मध्यम दिनेध्यम दिन मध्यान्ह मध्यं दिन मध, तो में जो है स उद्गी अर्थात साम के अवेव चतुर्थअ अवय सात भागे में चतुर्थ उगित उसे तो में मध्यान दिन मध्यम दिन में स्थित सूर्य ठीक ऊपर आते हैं ऐसे दृष्टि करके उपासना करें तदस्य देवान्व अश्य सामना ये जो भागे है उद्गीता नाम का भाग देवता उसमें संबद्ध है तस्मात् सप्तम सप्तम सत सत्य होता है विशेष के सत कहते साधु सप्तम विशिष्टतम है श्रेष्ठ है प्राजापत्याम प्रजापति के अपत्य जितने हैं समय श्रेष्ठ है देवता बड़े सुखय प्रसन्न होते रहते हैं उद्गित उद्गीभाजीनो है तामन ईशा दे, के उद्गीभाग को से आश्रय करने वाले हैं अथ यदर्धम मध्यम प्राग परन्हा अपराहना स प्रतिहारस् तदस गर्भा तस्माते तस्मात् प्रतिहृता नवपद्य प्रतिहार भाजीनो येत साम मध्यम दिन मध्यान्हने के बाद अपराहने के पहले उसका नत्याहार शाम के भाग प्रतिहार में ऐसे आदित्य की दृष्टि करें तदस्य गर्भा अन्या तो गर्भ उसमें संबद्ध गर्भ माता के गर्भ में रहता है स्त्री के गर्भ में पुत्र रहता है तस्मात् प्रतिहृता नावपद्यं दे प्रतिहृता गर्भ के नीचे गिरते नहीं उसको प्रतिहार करके वो भाग रूप से थे कर रहते ऊपर ऊपर खींचे जाते हैं नीचे नहीं गिरते प्रत्यार भाजीनो ही तमन सामे के जो भाग प्रत्यार उसको भजन उसके द्वारा आश्रित होने के कारण नीचे रास्ता में होते हुए भी नीचे नहीं गिरते गर्भ में रहते हैं गर्भ रहता है अथ यदर्धरास्तमया स उपद्रवस् तद सेता तस्माषण दृष्टि कक्ष शभ्रमितुपद्रवं उपद्रवं उपद्रव भाजीनो ही तमन अतः ऊर्धव अपराने के बाद अस्तमय के पहले स उपद्रव है उपद्रव है में ऐसे भगवान सूर्य दृष्टि करें तदस्य अरण्य अन्यता आरण्य अरण्य में होने वाले पशु उसमें संबद्ध है तस्मात् पुरुष आदमी को देख करके सब कक्षम सब्रम इति उपद्रवंधी कक्षे अरण्य गुप्त स्थान सभ्रम भय सुनंद उपद्रव रहता स्थान को दौड़ जाते हैं उपद्रव दिदौ जाते है उपद्रवभाजीनो हेतस साम के उपद्रव को आश्रय करने वाले पशु अन्य पशु अथ यथमास्तमित तधन तद से पितान्नायता निद निधन भाजी नेत साम एवं खलुम आदि सप्त साम उपास्ते अथ प्रथमास्तमते सूर्यअस्तवनि के बाद प्रथमावस्थाय निधनम निधन नामक शाम के भाग में ऐसे भगवान का इस रूप का चिंतन करें सूर्यास्त हो जाने के बाद जैसे इसी प्रकार चिंतन करें तदसे पितर अन्नायता है देवता सब इसी शाम के भाग निधन भाग में संबद्ध है तान निधत हती सब तान तस्मा तान निधत इसलिए उनको पिंड आदि स्थापना करते हैं पिता पिता माओवादियों को पिंड आदि देते हैं निधन भाजन हेत से शाम निधन भाग साम के निधन को ही आश्रय करने वाले निधन संबंधों से निधन साम के पिता है इसी प्रकार एवं खलु अमम आदित्यम सूर्य की उपासना है सप्तविध साम में सप्तविधम साम उपास उपासना करते हैं साम उपासना करने से जैसा जूस तदरूप है तद्रूप को फल को प्राप्त करते हैं जैसे प्रकार जिस दृष्टि से उपासना करते हैं अथ खल आत्मसम्मित अतिमृत सप्तम सामुपासी हिंकारित त्र्यक्षरम प्रस्तावित त्र्यक्षरम तत्सम अभी आत्मसम्मितम आत्मसमितम आत्मसम्मितम अपने अवैविक के साथ बराबर तुल्य है अथा परमात्मा के समान तुल्य है ऐसे उपासना करें आत्मसम्मित आत्मना सम्मितम अपने अवय अक्षर उसके साथ शाम के अवय अक्षर बराबर करके अथवा परमात्मा तुल्य करके बराबर होने से क्योंकि आगे अति मृत्यु को जीत लेता है मृत्यु को अतिक्रम कर लेता है तो परमात्मा के समान इस उपासना परमात्मा के समान श्याम के अवय सप्तविध हम शाम उपासना करें हेअंकार इति त्रिय अक्षरम अक्षर होता है एक स्वर वर्ण रहेगा तो अक्षर होगा कईलास क ई अक्षर हो जाएगा विसर्ग रहता के, के हो जाएगा कि अक्षर गिनते करें तो कैला तीन अक्षर है कौ मु दि कितने अक्षर है तीन ही वर्ण गिनते करें तो क औ म उ द दट कितना अक्षर है दो अक्षर है वर्ण कितने हैं है पाँच घकार टकार विसर्ग अभी देखो हिंकार कितना अक्षर तीन त्रीणी अक्षराणी यक्षरम हिंकार हो गया तीन अक्षर वाला प्रस्तावित त्र्यक्षर तीन, प्रस्ताव। तीन अक्षर प्रस्ताव तत्सम हिंकार तीन अक्षर प्रस्ताव तीन अक्षर दोनों समान हो गए आदि रीति द्विअक्षरम प्रत्याहारीति चतुराक्षरम तथा यही एक तत्सम के सात भाग में पहला हो गया अिंकार दूसरा हो गया प्रस्ताव दोनों तीन तीन अक्षर बराबर हो गए आदि दो अक्षर है प्रत्यार चार अक्षर है एक दो और एक चार ही उस चार्य में से एक अक्षर यहाँ मिला दो ये तीन हो जाएगा और प्रत्यहार भी तीन हो जाएगा यह एक अक्षर दोनों समान हो गए समान हो गया उद्गी त्रिय अक्षर उपद्रव चतुरअक्षरम त्रिभिस्त्रि समम भगवत अक्षरम अतिशिष्यते त्रियक्षरम तत्सम उद्गित तीन अक्षर उपद्रव चार अक्षर है तो उपद्रव में तीन और उद्गी में तीन त्रिभी त्रिवि समम तीन तीन से समान हो गया भवती अक्षर शिष्यते। उपद्रव में एक अक्षर बसी गया एक अक्षर जो बसी गया वो भी अक्षर है ये त्रिअक्षर के समान हो गया एक अक्षर है वो भी अक्षर है अक्षर होने के कारण अभी तीन अक्षर के साथ समान हो गया ऐसे श्रुत में कहा है ऐसा ध्यान चिंतन करना है आगे बताएंगे एक अक्षर के लिए निधनमिति में अक्षर तत्सम होती ता नहीं हवाएता नहीं द्वा ये एक अक्षर बसी गया वो भी अक्षर है निधन में तीन अक्षर है इसलिए निधन के साथ एक अक्षर दोनों अक्षर होने का ना समान हो गया तानि नहीं हवाएता नहीं द्वांशतिरक्षराणी सात भाग है सब तीन तीन अक्षर है और एक हो गया अक्षर बसी गया बाईस हो गया सात भाग से दो दो कर दिया छः हो गया और उसका एक अक्षर बसी क्या, निधने के कि मिल करके समान कर दिया सात भाग सात भाग में समय तीन तीन अक्षर ही तीन तीन अक्षर समय हुआ आदि में दो था उपद्रव में कि मिल गया प्रत्यहार आ गया और उपद्रव में एक अक्षर बसी गया सब मिल करके इक्कीस और एक बाईस हो गया एक विंशत आदित्यम आपनोत्येकवशवा इतो असावादित्यो द्वांशन परमादित्य जयती तक तद्विशोक एक आदित्यम आपनोति एक आदित्य को प्राप्त कर लेता है दो बाईस में एक विंस व इतः असवादित्य आदित्य यहाँ से इक्कीस वे द्वांशन इक्कीस पूरा होने के बाद इक्कीस तक होगी आदित्य एक इक्कीस क्या है बारह मास पांच ऋतु और ये तीन बारह पाँच सत्रह और ये तीन लोक हो गए इमेलो का और वह आदित्य इक्कीसवा हो गया बारह मास पांच ऋतु हो गए कितने सत्रह भोर भुव तीन मिल जाएंगे कितने हो जाएंगे बीस हो गया और आदित्य हो गया इक्कीसवा एक वहाँ का आदित्य हो गया ऐ तो आदित्य और इक्कीस अक्षर हो गए और अक्षर है द्वांसन जो द्वांश अक्षर है बाईस परम आदित्य जयति आदित्या परम जयती बाईसवाक्षर वचिका शाम के सामके, इसे आदित्य के पर को जीत लेता है उपासक तकम उ स्वर्ग है तद्विशोकम उशोक रहित स्थान मानस दुखरहित हे आप्नति से जय पर हास्यादित्याद जया जय भती यह एक विद्वान् आत्मसम्मित अतिमृतु सप्तविधम सामुपास्ते सामोपास्ते आत्मतः आदित्य से जय आदित्य की जय को प्राप्त कर लेता है एक विंशतिक्षर के द्वारा और परो हास्य आदित्य जया जय होती आदित्य जय के बाद परो जय होती बाईसवाँ अक्षर में सड़कों को जीत लेता है यह एकदम आत्मसमितम अपने आत्मा के बराबर इसे समान करके उपासना करता है अति मृत्यु सप्तविधम साम उपासते मृत्यु का अतिक्रमण करने वाला अति मृत्यु सात प्रकार साम उपासना करता है साम ये दो बार कहा है ये सप्तविध साम उपासना की समाप्ति के लिए ओम शनो मित्र शं वरुण शनो भवत्मा शन इंद्रो बृहस्पति शनो विष्णुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो म प्रत्यक्ष ब्रह्मा सिम प्रत्यक्ष ब्रह्मवादीशतमशम सत्यमारादिश् ती ओम शांति शांति शांति